पाठ करू भुनक्तो सहई मे पंधरावे सूत्र का भाष्य चल रहा था पढ़ रहाये पड रेथे हम हुआ संस्कार दुख दुःखता यहां तक हो गया आगे चलेंगे बोलिये एवम एवम इदम इदम अनादि अनादि दुःख स्रोतो दुःख स्रोतो विप्रसरम विप्रसम योगिनम एवं योगि प्रतिकूलात्मक प्रतिकूलात्मक उद्वेजयती उद्वेजती है इस प्रकार से एवं इस प्रकार से इदम यह है अनादि दुख स्रोतों जो अनादी काल से ये दुखों का प्रवाह चल रहा है मतलब प्रवाह से अनादि प्रवाह से अनादि का मतलब जब से हम मोटकर आय यहां संसार में जनम लिया तब तबसे वहां से श्रु हितने जनम हो गे हजारो लाखो करोडो कितने होय पता जितणे तबसे प्रवाह अनादि चल रहा है। मतलब हर जनमे चलता आह हर जनमेंट दुःख भोगना पडता जनम लो छोटे बच्चे बनो फिर स्कूल जाव पढाई करो फेर एक्ग्झमो फिर सर्दी जो काम बुखार है फिर कुछ है कोई ना कोई झंझट चलता ही रहता है और फिर थोड़े अच्छे काम किए तो फिर पैसे कमाए फिर मकान खरीदा कार खरीदी खाया पिया फिर परिणाम दुख फिर ताप दुख फिर संस्कार दुख वो सब चक्कर चलता ही रहता है तो ये अनादिकाल से प्रवाह से अनादिकाल से दुख का स्रोत ये चलता है आना नहीं? दुख का जो चक्कर चल रहा है यह फैला हुआ है, वहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, चले जा रहा है हर जन्म और फिर ये योगिनम एव उद्वेजयती प्रतिकूलात्मकवात ये प्रतिकूल होने से परिणाम दुख ताप दुख अच्छा नहीं लगता अच्छा न लगने से योगी को ही परेशान करता है उद्वेजी परेशान करता है ठीक है क्योंकि उसी को दिखता है और लोगों को दिखता ही नहीं परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दो और को समझ में आता ही नहीं उसी को आता है समझ में जिसको समझ में आता है वो सावधान रहता है ये तो घटपट है इससे बच के चलना चाहिए अकस्मात कारण बताते हैं क्यों अकस्मात अक्षी पात्र कल्पो अक्षी पात्र कल्पो ही, ही विद्वान विद्वान इति इति इति इति देखो ये है विद्वान की असली परिभाषा आज तो कोई भी चार कोवि पढके पंडित हो की भाषण हैं लगताहते विद्वान वो विद्वान नाही आहे कुछ अक्षर पढ़ पढली कुछ शब्दार्थ संबंध समज लिया, लिया और उसको बोलना सीख लिया प्रवचन एक कला है एक आर्ट है कैसे बा सामने वॉल के समने प्रस्तुत करते जैसेमॅन होते बडे एक्सपर्ट होते आपला मार बेचना ये प्रवचन करता सबसेल्समॅन होते <laughs> अपना माल बेचते हैं। आओ हम आपको यह बात सिखाएंगे ये बात सिखाएंगे तो ये सारे सेल्समैन है अपने अपने संप्रदाय वाले वो अपना अपना संप्रदाय का प्रचार करते सारे सेल्समैन और इनमें जो अच्छा सेल्समैन होता है बोलने में एक्सपर्ट होता है सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है उसको ठीक तरह समझा सकता है वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपने संप्रदाय में शामिल कर लेता है और जो सेल्समैन प्रचारक गुस्सेलू होता है, है। गुस्सा करता है झगड़ा करता है कठोर भाषा बोलता है तो अपने प्रचार में फेल हो जाता है ऐसे ही कोई दुकानदार सेल्समैन अगर अपने ग्राहक से झगड़ा करेगा तो ग्राहक दोबारा आएगा नहीं तो ये बात सभी प्रचारकों को समझनी चाहिए प्रचार करना एक कला है वो उसका अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए अपने श्रद्वालु से सत्संगी से अच्छे ढंग से बात करो मीठी बात करो उसको दो बार चार बार समझाओ फिर वो शंका उठाए उसका उत्तर दो उसकी बुद्धि में उतरनी चाहिए बात समझ में आनी चाहिए अच्छी सरल भाषा बोलो और वो भाषा बोलो जो वो समझता है अनेक प्रचारक वो अपने स्तर की भाषा बोलते हैं श्रोता के स्तर की नहीं वो संस्कृत पढ़े गुरूकुल में पढ़े हैं अच्छे विद्वान हैं उनकी संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है हिंदी भी ऊंचे स्तर की है संस्कृत निष्ठ शब्दावली है वो वही भाषा बोलते हैं वो ये परवा नहीं करते सामने वाले की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अपनी भाषा बोले जाते हैं वो फेल हो जाता वो प्रचारक फेल हो जाते वो प्रचारक सफल होते हैं जो श्रोता के स्तर का पहले अध्ययन करते हैं और वो देखते हैं इसका स्तर क्या है इसको कौन सी भाषा समझ में आती है क्या शब्दावली ये रोज प्रयोग करता है वही भाषा में बोलो तो उसको फटाफट भड़ समझ में आएगा तो जिसको समझ में आएगा वो फिर दोबारा आएगा सुनने के लिए ऐसे प्रचार करना चाहिए तो लोग प्रचार भी पूरा ठीक से नहीं जानते और वहां गड़बड़ करते हैं तो ये जितने भी प्रचारक हैं ये प्रचारक हैं ये अपने विषय के प्रस्तोता है ये विद्वान नहीं है विद्वान की परिभाषा तो ये लिखी है और इसमें बताया अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वानी विद्वान तो अक्षी पात्र के तुल्य होता है अक्षी पात्र मतलब आंख अक्षी आंख को बोलते तो पात्र बनाई गोलक आंख का जो ये गोलक है इसके समान होता है विद्वान तो क्या तात्पर्य आंख के समान क्या समानता दिखाना चाहते हैं आगे बढ़ेंगे अच्छा हाँ यथोर्ण ना यथोर्ण तंतु यथोर्णतं अक्षिपाक्ष न्यस्त न्यस्त स्पर्शेन स्पर्शे दुःख दुःख नुन गाव तो ये दृष्टा हैं क्या है दृष्टांत का साधारण समानता क्या है दृष्टांत की यथा ऊर्णातं पूर्णातंतु के दो एक है ऊन का बाल जो ऊन होती है ना वूल स्वेटर होता है गूल वूरन तो उसमें जो ऊन होती है उसको ऊर्णा कहते हैं उसका तंतु ऊन का बाल थोड़ा सा पतला सा धागा अर्थ है दूसरा ऊर्ना तंतु का अर्थ है जो मकड़ी होती है मकड़ी का जाला जो जाला बनती है उसका थोड़ा सा जाला एक तारक उसका नाम है ऊर्णा तंतु तो चाहे ऊन का बाल हो चाहे मकड़ी का जाला हो थोड़ा सा एक धागा सा अक्षिपात्रे न्यस्ता यदि आंख में गिर जाए छोटा सा पतला सा बाल मकड़ी का जाला अगर आंख में गिर जाए तो स्पर्शे ने दुख खाएती वो बड़ा दुख देता है कष्ट होता है आंख में इतना सा भी, हल्का सा भी तीन गिर जाए एक धूल का कण गिर जाए बहुत दर्द होता है कष्ट होता है दुख होता है आंख में दुख होता है न अन्यषु गात्रु अगर यहां कंधे पे रगडो पाव की एडी मे रगडो घुटने पे रगडो तो कुछ पता भी ना चले। अन्य शरीर के अवयव पर, अंगो परगडने पहिता परत आंख मे गरजे तो बहुत कष्ट होता आंख मे बाकी अंगो मे कितना फर्क हुआ? बहुत, बहुत सेंसिटिव आंख थोडासा सहन करती चुता जरा सा तो आगी बढ एवम एवम एतानी दुखा दुखा अक्षिपात्र कल्पम अक्षिपात्र योगिनम एव, योगिनम एवं क्लिश्नती क्लिश्नती न इतरम न इतरम प्रतिपत्ताम प्रतिपत्ताम इसी तरह से जो योगी होता है वो अक्षिपात्र कल्प हो रही विद्वाने की वो आंख के समान होता है जैसे आंख में थोड़ा सा भी तिनका गिर जाए तो बहुत कष्ट होता है ॲसही जो योगी होता है, उच्च स्तर का तत्वज्ञान होता है उसको परिणाम दुःख ताप दुःख वैसे ही परेशान करते हैं जे आख मे थोडासा तिनका धागा मकडी का जागा बहुत परेशान करता है। योगी कोणते क्यक बह सेंसिटिव होता है। उसको जरा भी राग द्वेष स्वीकार नाही कष्ट देता वैराग्यम राहताय राग द्वेष बच के राहताय व सुख नाही भोगता दुःखी नाही भोगता दुःख सी बचा उसके दोनों के रोकने के उपाय कल थे, सुख नाहीग से बचेगे दुखी नाही होणारे ॲसे स्तर परता और यो सुखा श्रु करुगा परेशान करेगा और वतस आंख मे ज्या चूता वस स्वीकार नाही करता तो उस योगी व्यक्ती को ये सारे दुःख जो की आख के गोलक के तुल्य है ऐसे योगी को ये क्लेश देते हैं क्लिश नंती परेशान करते हैं न इतरम प्रतिबद्धार अन्य जो सांसारिक व्यक्ति है सामान्य स्तर का उसको ये क्लेश परेशान नहीं करते उसको समझ ही नहीं आते उसको पता ही नहीं चलता कि हम परिणाम दुख से दुखी हो रहे हैं हम ताप दुख से परेशान हो रहे हैं वो खाते पीते पार्टी में जाते हैं बढ़िया ऐसी कार में घूमते हैं बीस लाख की होंडा एकॉर्ड गाड़ी है फर्स्ट क्लास मजे से चलती है कोई झटका पटका भी पता नहीं चलता बढ़िया शॉकर्स हैं उसके खू मजेसे जीणे क्या तकलीफ आहे नौकर है, सोना चांदी अच्छा स्टेटस है समाज मेमन है क्या तकरी सब मजे जी रेस बिचारे कोण दुख ताप दुःख समजही नाही आते तो उसको क्या योगी कोलि दुःख दे खोल कर इतरमत्तरम स्वकर्म स्वकर्म उपहरितम उपहृत दुःख दुःख उपत्त उपत्त उप्त उपंत त्यक्त उपाद उपाद अनादिवासन अनाद विचिया विचिया चित्तवृत्त चित्तवृत्त समंततो समंततो अनुविध अनुविध अविद्यया अविद्य हा हा अहंकार अहंकार मम अनुपातिनम मम कार अनुपात अनुपातिह्य बाह्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक उभय निमत्ता उभय निमत्ता अनुप्ल अच्छा लंबा वाक्य तो कहते हैं इतरम जो सामान्य व्यक्ति है योगी से भिन्न मोटे स्तर का सामान्य स्तर का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को द्वितीय एक वचना इतरम उस सामान्य व्यक्ति को तु तो स्वकर्म उपहृतम अपने कर्मों से प्राप्त हुआ उसके कर्म ऐसे ही सामान्य व्यक्ति के तो रागद्वेशे कर्म अपने उस राग देश वाले कर्मों से उसको सुख भी और दुख भी मिलता ही रहता है दुखम उपातम उपातम त्यजनतम उपातम माने गृहितम प्राप्त करना उपातम प्राप्तम जो प्राप्त किया उसने हर जन्म में वो दुख प्राप्त करता है सामान्य व्यक्ति और फिर मर म जाता है वो दुःख छूट जाते हैं और फिर अगला जन्म फिर दुख भोगता है छूट जाते हैं फिर दुख भोगता है फिर छूट जाते हैं तो प्राप्त कर करके छोड़ने वाले व्यक्ति को प्राप्तम प्राप्तम तेजंत प्राप्त कर करके छोड़ने वाले व्यक्ति को फिर आगे इससे उल्टा लिखा है त्यक्तम त्यक्तम उपाधानों छोड़ छोड़ के फिर वापस भोगने वाले व्यक्ति को छोड़ छोड़ के फिर वापस भोगता है क्योंकि उसके वो राज वाले कर्म रहते तो कभी सुख कभी दुख ऐसे आता रहता और जाता रहता है तो दूसरे व्यक्ति सुख दुखों को भोग भोग करके छोड़ता रहता है और छोड़ छोड़ के फिर वापस भोगता रहता है ऐसे व्यक्ति को उपाय दधाना अनादिवासना विचित्रया चित्त वृत्तिया तो अनादिकाल से जो संस्कारों से युक्त चित्त चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति के माध्यम से उसके द्वारा ठीक है ये विचित्रया चित्तवृत्तिया का विशेषण है दोनों तृतीय एकवचन् तो अनादिकाल से जो संस्कारों से युक्त चित्त वृत्तियां चल रही है हमारी उस आम आदमी की सामान्य व्यक्ति की उस चित्त चित्तवृत्ति से समन्तो सब ओर से अनुविधम सब ओर से बंधा हुआ जाल में फंसा हुआ जकड़ा हुआ चारों ओर से वो फंसा हुआ बेचारा रागवेश में अविद्या हातव्य एवं अविद्या के कारण क्योंकि उसमें अविद्या बहुत सी है तो अविद्या के कारण जो छोड़ने योग्य वस्तु है हाथ अव्य छोड़ने योग्य वस्तु में अहंकार ममकार अनुपातिना वो मैं और मेरा इस चक्कर में फंसा रहता है इस चक्कर को प्राप्त होता रहता है मैं और मेरा मैं इतना अधिकारी हूँ मैं इतना विद्वान हूँ मैं इतना बलवान हूँ मैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मैं इतना बड़ा सेठ हूँ मेरे पास इतनी संपत्ति है ये सारी संपत्ती मेरी ममकार मे यपत्ती मेरी ॲसे वेचारा अक्कड मे घता रायोद्या कारक जब किसका कुछी नाही अभि मर जायगा दो मनट मे पता काय संपत्ती तुम्ही सब येते गी कुछी साथ मी लय ऐसे बैठे बैठे मर जाते सडक पे चलते चलते गिर जाते एक साईकल वॉल कोयकल पे जा था पे। पता नाही साईकल रोकी और साइकिल खड़ी की स्टैंड पे कुछ ऐसे गड़बड़ सी हुई बैठ गया सड़क पे वहीं बैठ गया बैठ गया तो फिर वो लेट गया बस लेट गया तो लेट गया फिर उठाई नहीं देखो कैसी भी चित्र में मृत्यु हो गई सड़क पे चलते चलते रुक गया साइकिल खड़ी की फिर खड़ा हुआ साइकिल खड़ी कर फिर वो बैठ गया फिर लेट गया।, ले गया बस लेट गया, गया फिर उठाई नहीं खत्म हो गया तो इतनी देर में आदमी मर जायगा कोरोसा नाही कोण पता नहीं। और खाम खाकड और घता मे यो हे सब संपत्ती मेरी तो ये अविद्या कारण व्यक्ती मै और मेरे के चक्कर मे पडा है और दुखी होता राहता हैतम जातम बार बार जनमे करार मे बार, बार जनमले ऐसे बार बार जन वॉले व्यक्ती कोविम कोलरा ठीक है जातम बाह्य आध्यात्मिक उभयता बाह्य और आंतरिक दोनों कारणों से प्राप्त होने वाले कौन आगे लिखा है त्रिपर्वाणा तापा तीन प्रकार के दुख अनुप्लवन थे उसको बार बार घेर लेते तीन तरह के दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आधिदेविक ये तीन तरह के दुख अथवा ये भी हो सकते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुःख घेरले तो आम आदमी सारा दुःख घेरतेही व अविद्या कारण जो चीज छोड देनी चिपका राहता पकडे रखता वेळी मानता येते संपत्ती मेरी जमीन मेरी फॅक्टरी मेरी आहे कारखा मेरा है, इतना परिवार मेरा है सबका मालिक हेरे के चक्कर मे बिचारा दुखी होता राहता और तीन तर दुःख मिळते राहते कुठे बाह्य कारणों से कुछ आंतरिक कारणों से अब ये जो शब्द लिखा ना बाह्य अध्या, आध्यात्मिक अध्या, इससे लगता है कि यहां वो तीन दुख लेने चाहिए आधि भौतिक वो लेना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों तरह के कारण है बाह्य कारण भी है और आंतरिक कारण भी आंतरिक कारण से आध्यात्मिक दुख हो जाएगा अपनी अविद्या से मूर्खता से और बाह्य मनुष्यों से शेर भेड़ी आदि से सांपिच्छू से भूकंप आदि से वो अधिदिक और आधिभौतिक वो दुःख आ जाएंगे तो इस प्रकार से वो बार बार जन्म ले लेकर उस व्यक्ति को ये तीन तरह के दुख परेशान करते ही रहते हैं उसकी तो स्थिति ये रहती है उसका तो कोई कल्याण होता ही नहीं बस ऐसे ही दुखी रहता है जन्म पर उसका अविद्या के कारण स्तर इतना मोटा है कि उसको ये सूक्ष्म जो परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख ये समझ ही नहीं आता ये समझ ये नहीं आते वो उन्हीं दुखों में ही दुखी होता रहता है अनादिन अनादन दुःख स्रोतसा दुःख स्रोतसा व्यूह्यमान व्यूह्यमान आत्मानं आत्मान भूतग्राम भूतग्राम चष्टी योगी, योगी। सर्व दुःख क्षय कारण सर्व दुःख क्षय कारण सम्यक दर्शनम शरण शरणम प्रपद्य प्रपद्यो वत्वज्ञानी व्यक्ती है जो शास्त्रों को पढता है सुनता है समझता है चिंतन करता है, विचार करता है वो व्यक्ति इन सब लोगों को एव अनादिना दुःख स्रोतसा से जो अनादिकाल से अर्थात प्रवास अनादिकाल दुःख का प्रवास चला आ रहा है दुःख का चक्कर चला रहा है हर में दुःख भोगना बार बार जनम लेना परिक्षाए देना पढाई करणार स्कूल जारे दुःख भोग राह हो। इन सारे दुःखो योही अमानम घेरा हुआ आत्मानम आपता चारो ओरसेन दुःखो घेरा ह बड़ी समस्या इससे बाहर निकलना चाहिए हुँ? और भूत ग्रामोच और अन्य प्राणी समुदाय को भी ग्राम मान समुदाय भूत माने प्राणी तो अन्य भूत समुदाय को भी प्राणी समुदाय को भी वो इन दुखों से चारों ओर से घिरा हुआ दृष्ट हुआ देखकर सबको देखता है कि सब दुख से घिरे हुए हैं चाहे मैं हूं या दूसरे हैं ऐसा देखकर वो सोचता है कि इससे छूटू कैसे है और छूटने केली वचार करताय इधर उधरता गुरुजन मिलताय उनसे पूता रास्ता बघाव कॅसे छूटेंगे दुःखो बहुत झंझट इनसे पीछा छुडाना तो गुरुजन विद्वान लोक बीस एकही उपाय आहे तत्व ज्ञान प्राप्त करो संसार मे दुःख है बाब कोझो और इनसे छूटने रास्ता निकालो अष्टाग योग का अभ्यास करो यम नियम का पलन करो समाधी लगाव फर जनमरण छूट जायगा तब दुःख छूटेंगे ऐसा उसको बताया जाता है तो ये सारा सुन समज कर व्यक्ती योगी व्यक्ती सर्व दुःख क्षय कारणम सर्व दुःखो विनाश का जो कारण है्यक दर्शनम तत्व ज्ञानम उमक दर्शन को तत्व ज्ञान कोरणम प्रगत देतेस शरण मेता है बस अब् तत्वज्ञान आस्था आहे और आस्था नाही चलो वी प्राप्त कर इस तरह से वो गहराई से सोचता है एक एक बात को अच्छी तरह समझता है और वो सब रास्ता निकाल लेता है और तत्व की प्राप्ति कर लेता है ये हो गया योगी व्यक्ति का और सामान्य व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन दोनों का स्तर कैसा रहता है अब तीन दुखों की बात पूरी हुई <laughs> अब चौथे दुख की बात करेंगे तो तीन को तो कर दिया अगर योगी व्यक्ति इस तरह गहराई से देखता है और व सुखा छोड देता भोगो मे में, मे इन तीन दुःखो छूट जायगा चौथे नाही छूट सगळता वोगना पडेगा चलि आगे बढते गुणवृत्ती विरोधाच गुणवृत्ती विरोधाच दुःखमेव दुःखमेव सर्वम सर्वम विवेकिन विवेकिन यूत का खंड है टुकडा हैसी व्याख्या करते विवेकिन बुद्धिमान व्यक्ती की दृष्टी मे जो तत्व ज्ञानी है योगी है गहराई से हर चीज को सुनता समझता देखता है अनुभव करता है उसकी दृष्टि में दुखम एवं सर्वम सब जगह दुखी दुख है कोई भी परिस्थिति हो कोई भी घटना हो कोई भी पदार्थ हो हर चीज में उसको दुखी दुख देखता क्यों गुण विरोधा ये हेतु है गुण विरोध के कारण तो गुण शब्द से यहां लेना है सत्व रज और तम गुण वृत्ती का अर्थ है स्वभाव विरोध का अर्थ है टाव इन गुणो के स्वभाव में टाव है गुणो मे स्वभाव मे विरोध हैसे है आगे पडते प्रख्या प्रख्या प्रवृत्ती प्रवृत्ती स्थिती रूपा स्थिती रूपा बुद्धि गुणा बुद्धि गुणा परस्पर परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा अनुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम शांतम घोरम घोरमू प्रत्ययम प्रत्यय त्रिगुण त्रिगुण एव आरभं ते आरभं ते प्रख्या मध्ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश चल लाइट है सब प्रख्या प्रकाश और प्रकाश आहे सत्वगुण का विषय प्रॉपर्टी सत्वगुण की प्रॉपर्टी आहे प्रकाश लाईट प्रवृत्तीस का अर्थ आहे गती मोषण भागना दौडना चांब गती रजगुण ही है रजगुण जो है वो क्रियाशील है, क्रिया स्वभाववाला सत्वगुण प्रकाश स्वभाववाला आहे स्थिती रूपा स्थिरता जो आहेमगुण का स्वभाव है तीन गुणो के विशेषता बी प्रख्या प्रवृत्ती स्थिती रूपा बुद्धिगुण बुद्धी के जो गुण है सत्व रता ये के ऐसे ऐसे स्वभाव है हो रक्षा प्रवृत्ती और स्थिती बुद्धी से महा तत्वते ठीक आहे चित्रकते यहा पर दोनों अर्थ लागू होते क्योक चित्त मी यही तीन गुण हा बुद्धी मे तीन योग आहे तो कोई भी अर्थ ल सकते प्रसंगानुसार कि विशेष अर्थ होता है। और की दोन चीजो परत लागू हो सकता है मान लिजे हम इसको भी चित्त लते बुद्धिकार चित ले लेते हैं, हैं थोडी देर के लिए, तो के जो गुण है सतरजमस प्रकाश क्रिया स्थिती स्वभाव और हैर परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा आपस मे एक दूसरे के सहयोगी होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए शांतम घोरम मुढमवा प्रत्ययम त्रिगुण एव आरभनते तीन प्रकार के ज्ञान कोही उत्पन्न करते हैं। जैसे को एक शांत को एक घोर को एक मूड कोवगुण है वो शांत अनुभूती को उत्पन्न करता वख देता है, अच्छा लगता प्रसन्नता होती आहे आनंद होता उतम होता निर्भयता होती है सेवा प्रोपकारी भावना होती आहे अनुभूतिओ सत्वगुण उत्पन्न करता ईमानदारी आदि आदी सारे गुण सत्वगुण की वजा भावना सारी उत्पन्न होती है। और जो रजोगुण आहे व घोरम में कांटा मे है तो दर्द होता है दुख होता है, सुई है इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है कष्ट होता है और मिर्ची ज्यादा खाली तो मुं जल जाता आहे परेशानं होती है। सर दुखताय पेट दुखता किती बडी उमर मे कंधे दुखते घुटने दुखते कष्ट आहे सारा, सारा रजोगुण के कारण। ये घोर अनुभूति को दुखदायक अनुभूति को उत्पन्न करता है और तमोगुण जो है वो मूठा वो आलस्य प्रमाद निद्रा बस ऐसे खोया खोया सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं दिमाग काम नहीं कर रहा है या ऐसे नशा पी के पागल हो जाता आदमी शराब पी करके ऐसे अफीम खा लेता है उसको होश नहीं रहता ये सारा तमोगुण का प्रभाव और फिर इस तमोगुण के कारण फिर वो बहुत बुरे बुरे काम करने की बात सोचता है कर भी लेता है। चोरी डकैती लूटमार हत्याएं अपहरण ब्लैक मार्केटिंग तस्करी आदि आदि इस प्रकार से ये तीनों गुणों का आपस में टकराव है और ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करते रहते हैं जो अभी बताया त्रिगुणम एवं आरभांत्य शांतम घोरम मोढ़म प्रत्यय ऐसे ऐसे ज्ञान को यह उत्पन्न करते रहते हैं तो तीनों का स्वभाव विरुद्ध हो गया अब तीन में से एक ही अच्छा है केवल सत्व गुण वो शांत अनुभूति को उत्पन्न करता है सेवा की भावना परोपकार की भावना प्रेम न्याय दया रक्षा आदि आदि ईमानदारी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है जब वो ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है तो आत्मा को अच्छा लगता है सुख मिलता है वो चाहता है मेरी मन की स्थिति ऐसी ही बनी रहे शांत ही बनी रहे मैं मस्त रहूं प्रसन्न रहूं परेशान न हो रजोगुण टिकता नाही थोडी देर में आगे वद जाता और जैसे रजोगुण आता उसका दिमाग खराब जाता एक व्यक्ति आया छूठा आरोप लगा उसर तुमच ॲसे हो तुम्ही हो तुम, हो, तुम कुठे नाही करते कामही नाही करते तुम आलसी हो कामचोर हो बस एक आरोप लगा देखोसिमाग गरम हो जायगा तो तुरंत रजोगुण जागृत होतो की शांत अवस्था बनी ती वयब हो थी, वो सब तो कह गया मेरा मूड खराब हो गया मैं काम नहीं करूंगा मैं तो जा रहा हूं एक घंटा सैर करके आऊंगा मेरा दिमाग ठीक होगा फिर बैठूंगा टेबल पर काम करूंगा एक घंटे में भी कोई गारंटी नहीं ठीक हो जाए दो घंटा सारा दिन भी मूड खराब रह सकता है तो ये रजोगुण आता है और उसकी सत्वगुण की स्थिति को बिगाड़ देता है अब ये जो उसको दुख हो रहा है कि मेरी अच्छी भली स्थिति बनी हुई थी मैं आराम से बैठा था खाम खा इस आदमी मेरा दिमाग खराब कर दिया उससे बड़ा उसको दुख होता है ये सारा गुण गुणवृत्ति विरोध दुख है अब बताइए इससे कहां बचेंगे कोई ना कोई आएगा आपको गाली देगा उल्टा सीधा आरोप लगाएगा परेशान करेगा कोई सामान छीन ले जाएगा कोई तोड़फोड़ डालेगा कोई चोरी करेगा कोई कुछ करेगा तो आपको स्थिति बदल ही बदल ही जाएगी और नहीं तो आपके नहीं अंदर से विचार उठते रहते हैं कभी अच्छा विचार उठता है कभी खराब भी उठता है कभी सत्वगुण का सेवा का परोपकार का दान का दया का और कभी स्वार्थ का एक व्यक्ति सरकारी ऑफिस में काम करता है अफसर फाईल देखता है साइन करता है फिर ऐसे ॲसे काम करता है तो एक कोई नागरिक आया उसके पास आयाब जी हम गरीब आदमी निवेदन करते हैं, हमारा काम कर दो हम बहुत मुसीबत बहुत परेशान हमारी फाईल पे साइन कर दो हमारा काम हो जायगा तो वतल दे कर के, तो ऑफिसर सोचता है इसका काम करूं कि नहीं करूं करूं कि नहीं करूं तो सत्गुण का एक विचार उठता है अंदर से करो करो अच्छी बात है बेचारा परेशान है इसका दुख दूर हो जाएगा कर दो साइन फिर इतनी देर में रजुगुण का विचार उठता है वो कहता है ऐसे फ्री में थोड़ी होते साइन कुछ सेवा शुल्क तो मिलना चाहिए <laughs> आजकल उसका नाम बदल दिया सेवा शुल्क पहले रिश्वत बोलते थे अब सेवा शुल्क हो गया कुछ तो मल पानी मल्हा चे फ्री मेडा होता काम वहता विचार के रिश्वत लो फिर साईन करो ॲसी देर मेगुण का विचार फेर उठता वहता नाही नाही तुम रिश्वत क्यो मांगते हो ये तुमको सरकार पचार हजार रुपये देती तो आहे हर, हर महिनेस बाहेर हजार इतके तो है तुमस साइन करो पेपर साइन करोको आगी काम बढाओ तो मिलते हैं, फिर और क्यों मांग रहा है, ठीक नाही आहे रिश्वत मांगना ची मांगो, चाहे चुमा फिरा के मांगो ये ठीक नहीं है, इसका काम कर दो ऐसे ही करतगुणने फे विचार बदला थोडी देर मे फे रजोगुण उठा वह ॲसे कैसे करते हैं? जो सारे लोक रिश्वत लहे फ्री मे करणारे <laughs> ना जे येतो अफसर आहे मे अफसर हा ये सारे एक ही ऑफिस में हम काम करते हैं ये फ्री में नहीं करते हैं मैं क्यों करूं मुझे भी कुछ मिलना चाहिए नहीं तो ये सारे मुझे मूर्ख करेंगे कि तू पागल है तू फ्री में काम करता <laughs> तो वो और झगड़ा करेंगे मेरे साथ नहीं, नहीं कुछ तो मिलना ही चाहिए रजोगोल कहता है फिर सत्यगोल का विचार उठता है वो कहता है देख अगर इंक्वायरी हो गई ना पकड़ा गया ना फिर देखना लंबा चौड़ा केस चलेगा बदनामी होगी जेल भी हो सकती है तो रिश्वत मत ले ऐस ही करदे ईमांदारी सत्रगुने फेरविचार उठाया उसो फेर टकोर की अजून फिर उठा वुप थोडी बैठता व इनसे कोण नाही पकडा जाऊ पकडा जाऊंग कोविड मे आह चले चलेगा, चलेगा ले लो ले लो कहता नाईशर दंड देगा च पकडे नाही पकडे सरकार यंड दे या ना दे ईश्वर नाही छोडेगा वंड देगाही देगा ही अनसुनी करताय रजोगुण का विचार फे उठता वे दंड देगा कोश्वरने कोणी देखाने भगवान का अगला जनम कितीने देखाय क्या है कुठ नाही सगळं फालतू बात छोडो आपण खाऊ पिओ मजा करो और जे नाही पकडे जाणारे तर मे पकडा जाऊंगा और अगर पकडा मनलेत पकडा भीत थोडी रिश्वत देट जाऊंगा फिर क्या दो पिटाई होली नाही थोडे पैसे देूट जायगी इलेो अब ये रजोगुण और सत्यगुण की लड़ाई चलती है अंदर उस ऑफिसर के मन में ये लड़ाई चलती है अंदर अंदर और वो बेचारा परेशान हो जाता है कन्फ्यूज हो जाता है क्या करूं लू क्या नहीं लू रिश्वत लू क्या नहीं लू वो जो कन्फ्यूजन रहता है और परेशानी होती है इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध दुख बताइए सुबह से रात तक चलता है हर आदमी के मन में चलता है ये तो एक उदाहरण है केवल आपको हर जगह पर ये अंदर की लड़ाई दिखाई देगी अगर आप ध्यान देंगे तो सबको नहीं दिखती है लोग ध्यान नहीं देते इसलिए उस योगी को दिखती है आप घर से निकलेंगे तो विचार करेंगे ऑफिस में 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे जाऊं या साढ़े जाऊं दो विचार उठेंगे एक विचार उठेगा दस बजे जाओ दस का टाइम है दूसरा विचार उठेगा रजोग का वो कहेगा साढ़े दस जाओ ना क्या फर्क पड़ता है और कितने बीस लोग लेट आते हैं तो, में हम ही हम ही हैं। हैं हैं। तो हम सारे डिसिप्लन बैठेंगे ही सारा डिसिप्लिन पलन करणार आहे सारा निम हमपर लागू होते और किती पे होते और कित बीस लोक आते आधा घंटा लट जायगे क्या फर्क पडेग रजोगुण कहता लट जाऊ शतुगुण कहता नाही टाइम परई चलती फिर कि लोक बस मे चढते सोचते टिकट लगो की नाही लोक कोण टिकट चक्कर आता नाही खाम खा पैसे भरणे पडते <laughs> छोड़ो ना आज नहीं लेंगे फिर भी चाहता था लेल। फस ले लो ले लो फंस जाएंगे तो आज ही चक्कर आ गए तो और आज ही पकड़े गए तो इसलिए ले लो रजोगण कहता पिछले एक महीने में तो आया नहीं एक बार भी आज भी क्यों आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। छोड़ो छोड़ो नहीं लेंगे आप देखिए हर जगह पर यह मन में लड़ाई चलती है दो विचारों की सब्जी खरीदनी है फल खरीदना है कोई कपड़ा खरीदना है कोई शॉपिंग खरीदनी है कोई भी सामान खरीदना शॉपिंग में तो आपके अंदर वहां लड़ाई चलती है ये कपड़ा खरीदूं कि नहीं खरीदूं। सस्ता है कि महंगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझे मूर्ख कहेंगे तू फालतू महंगा पैसे देकर आया और घटिया माल लेकर आया तो हर जगह ये रजगुण और सतुगुण और तमगुण के विचार चलते रहते लोग इसको दो मन कहते हैं वास्तव में मन दो नहीं है, दो नहीं है। <laughs> मन तो एक ही है और मन तो वैसे भी जै वो तो कुछ बोलते ही नहीं ये सब आत्मा ही बोलता है आत्मा के ही विचार होते हैं और ये गुणों से प्रभावित होता रहता है कभी सत्वगुण से कभी रजोगुण से वो अपना अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं और जीवात्मा उससे प्रभावित होकर ये सब सोचता रहता है और सोच सोच के वो बेचारा परेशान होता रहता है सारे दिन इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध दुख तमोगुण का स्तर और भी घटिया है वो कहता है इसका काम ऐसे नहीं करूंगा जब तक पांच लाख रूपये की रिश्वत नहीं देगा इसका काम नहीं करूंगा वो व साहेब मेरा तर घरही बिक जाएगा, मी पाच लाख का इतके पैसे है नाही लावू काँ नाही पता तुम्हाला काम ॲस नहीं होगा तुम कि करो चोरी करो डकती करो कुठे करो हमको पाच लाख मांगता है. इतना देवगे तोही काम करेगे नहीं तर नाही करेगे ॲसे जो क्रूर व्यक्ती होते दुसरे की परिस्थिती समजते नाही समजण्याची कोशिशही नाही करते नाही हमको इतनाही देणार पडेगा तोही काम करेगे नाही तर नाही करेगे भाग जे अभि तमोगुणी स्थिती वेळे मतलब बहुत ज्यादा था खराब स्तर के तो ऐसे कभी सत्वगुण और तम गुण की लड़ाई चलती है मन में कभी सत्य और रज की लड़ाई चलती है कभी रज और तम की लड़ाई चलती है रजोगुण कहता है एक लाख में कर दो तमगुण कहता नहीं पांच लाख पूरे लेंगे <laughs> लेना तो है ही अरे तो सत्य तो गायब भी है रज तम की लड़ाई हो रजगुण कहता है एक लाख में कर दो हो। वो कहता है नहीं पांच लाख में करेंगे फिर वो उसी संघर्ष में रहता है कि एक लाख में करूं या नहीं करू चलो तीन लाख ले लूं या चार लाख ले लूं या एक लाख कंसेशन कर दू क्या करूं वह अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रहती है सामने वाले को कुछ पता नहीं इसके मन में क्या लड़ाई चल रही विचारों हो की तो ये हर व्यक्ति महसूस करता है अनुभव करता है दुखी होता रहता है ये सारा गुणवृत्ति विरोध दुख है अब बताइए इससे कहां तक बचे फिर ये योगी व्यक्ति को दिखता है ता येंझट आहे खम करजुण परेशान करता हटा सत्वगुण की बाजोगुण की नाही तमगुण की नाही दोन की नाही मानूंगा सिर्फ सत्वगुण की ही मानूंगा उशी शांती मिळती आम आदमी पताही नाही चलता क्योको कंधे की तर यहा बल रगडो तर कुठे पताही नाही चलता और मेरा स्तर आंख के समान है आंख मे थोडासा बॉल चूट जाय तो बहुत कष्ट होता तर मी थोडी भी गडबड नाही चलाउंगा पूरा सौ परसेंट ईमानदारी से काम करूंगा सत्व गुण को ही बनाए रखूंगा तो दिल में जो जो विचार उठते रहते हैं रजरतम के वो उनसे युद्ध करता है और उनको हटाता रहता है नहीं ये गड़बड़ नहीं करनी ये झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करनी रिश्वत नहीं ले हेराफेरी नहीं करनी उसका परेशान नहीं करना उसका शोषण नहीं करना किसी के साथ गड़बड़ नहीं करना ईश्वर न्याय कार्य वो दंड देगा भगवान कुत्ता के बना देगा अगले जनम मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो वो पूरी ईमानदारी से चलता है और रज और तम से लड़ता रहता है लड़ता रहता है और सत्गुण को जगाए रखता है और वो दिन भर तो जीत जाता है ये लड़ाई कर करके उसके अच्छे संस्कार है मेहनत भी करता है उन अच्छे संस्कारों से और परिश्रम से वो रज को सारा दिन दबाए रखता है लेकिन रात के दस बजे तक वो थक जाता है कब तक लड़ेगा आखिर सामने से बराबर युद्ध चल रहा है बराबर फायरिंग चल रही है रजगुण की तमोगुण की और ये डिफेंस कर रहा है सत्वगुण से नहीं चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना ये नहीं करना तो ये सारा संघर्ष करते करते रात को दस बजे तक थक जाता है अब कहता है भाई अब तो मैं थक गए अब तो मैं सोगा अब तो नींद आ रही है अब यह तमोगुण उसको सुना देता है देखो यहां भी नहीं छोड़ा उसने कब तक लड़ेगा आखिर थक जाएगा अब वो देखता है मैं दिन भर तो जीतता रहा त्रयोगुण से तमोगुण से अब नहीं जीत सकता अब मुझे सोना ही पड़ेगा अगर सोंगा नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा पागल हो जाऊंगा स्वास्थ्य बिगड़ेगा नींद नहीं आएगी तो आदमी मर भी जाएगा इसलिए स्वास्थ्य के तीन आधार में आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन आधार बताए तो उसमें एक निद्रा भी अच्छी बढ़िया गहरी नींद आनी चाहिए तब शरीर स्वस्थ होगा शरीर में शक्ति आएगी बैटरी चार्ज होगी तो अगले दिन चुस्ती काम कर पायंगे तो अब वोचता वो अोनाही पडेगा व सोना नाही चता तम्बोगुण सुला देता समने समस्या हैस न गुण है वृत्ती विरोध दुःख न चते हा तमोगुण केबना पडता आज से ब बत्तीस पैतिस सर्व पहिले जे गुरुजी न्याया न्याया परिचय हुआ तो एक कल एक बाई ती मैदे वेदम खाता हा सुख नाही मैं मिठाई खाता हूँ और सुख नहीं लेता तो हमने कहा गुरु जी हमारी समझ में नहीं आया फिर वो तो उन्होंने समझा दिया उन्हीं दिनों में वो एक बात ये भी कहते थे मैं सोना नहीं चाहता और मुझे सोना पड़ता है <laughs> ये भी कहते थे तो हमने कहा गुरु जी ये भी समझ में नहीं आया सारी दुनिया सोना चाहती आप क्यों नहीं सोना चाहते लोग सोते रहते हैं सुबह आठ आठ बजे तक उठते ही नहीं है बच्चों को चिल्ला चिल्ला के उठाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए उठो उठो देर हो रही है जल्दी करो तैयार हो जाओ वो रिक्शा आने वाली है बस आने वाली है तुम्हारी जल्दी करो तो माता पिता चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं बच्चे उठते नहीं नींद में सुख मिलता है तभी तो नहीं उठते तो सारी दुनिया सुख लेती है नींद का आप क्यों नहीं लेते आप क्यों कहते हैं मैं सोना नहीं चाहता क्या कारण हमको समझाइए तो समझाया उन। उन्होंने कहा मैं सारे दिन ईश्वर को साथ जोड़े रखता हूं रजोग तमोगगुण से लड़ता रहता हूं और रज और तम को दबाए रखता हूं मेरी स्थिति सात्विक बनी रहती है शांत बनी रहती है मैं मस्त रहता हूं खुश रहता हूं जब मैं रात को सोता हूं तो मेरी ये बढ़िया सुखदायक स्थिति खो जाती है छूट जाती है मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता मजबूरन मुझे सोना पड़ता है और यह स्थिति खो जाती है इसलिए मैं सोना नहीं चाहता कि सोने पर तमोगुण हावी हो जाता है और जो मेरी बढ़िया स्थिति है वो छूट गई और घटी स्थिती आई तो जैसे लोक खाणे पिने सुखले ऐसे सोने में भी सुख नाता ना, मैं खाने का सुख लेता, ना मैं सोने का सुख बढिया सुख मिळ घट क्यू इलि सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा केसे ही स्वास्थ्य रक्षा केली मी सो जाता मी सोना चांगला नाही ये सारा गुणवृत्ती विरोध दुःख है बोल बच सकते सोना तो पडेगाई का इसलिए योगी को दिखता है यहां जन्म लेना ही झंझट है जब तक शरीर रहेगा तब तक सोना पड़ेगा और जब सोना पड़ेगा तो मेरा बढ़िया आनंद हो जाएगा इसलिए चारों तरफ उसको दुखी दुख दिखता है बढ़िया अंतिम चीज तो सोने वाली है ना सो करके आदमी सुख ले लेता है सारे टेंशन से छूट जाता है सारे राग द्वेश चिंता तनाव सबसे मुक्त हो जाता है उसको उसमें भी दुख दिख रहा बताइए कौन सी स्थिति ऐसी बची जहां उसको सुख दिखेगा इसलिए सूत्र कारने का दुखमे वो उसको हर जगह दुखी दुख दिखता फिर लोगों को मिठाई में सुख दिखता है सेव केला अनार अंगूर या गुलाब जामुन आदि आदि मिठाई में फलों में उसको सुख दिखता है आम आदमी को तो योगी व्यक्ति को इसमें भी गुण गुणवृत्ति विरोध गुण गुण गुण दुख दिखता है कैसे दिखता है उसको मालूम है कि संसार की कोई भी वस्तु केवल सत्वगुण से नहीं बन सकती अकेले सत्वगुण से नहीं बन सकती उसमें रज और तम का समिश्रण करना पड़ता है जैसे आप हलवा बनाना चाहें, शीरा, केवल पानी से बन जाएगा? <laughs> नहीं बनेगा कुछ और तो मिक्स करनी पडेगी पनी हलवाडी बनता सूजी चाहिए, घी चाहिए, चीनी केसर चाहिए, इलायची चलो केसर इलायची ना भी डालो इतनी तो कम सम चे ना घी चूजी आटा चुष एक तो चाहिए, चिनी भी चाहिए, तब हलवा बनेगा और फिर साथमें पनी डालंगे तीन चार आयटम कमसे कम च उसके बिना तो हलवा बनता नहीं ऐसे ही जो संसार के हलवे बना रखे ने रूप रसगंध शब्द स्पर्श जो भी हलवे बना रखे पाच तरे विषय इनमेंबी कुठे मिक्स करणार पडेगा अकेले एक गुणसे सृष्टी नाही बन सकती रज रतम भी मिक्स करना पडा युस्की विवस्था ती मजबूरी ती इलिस कर बनाभ्यासीने देखा की हर वस्तू मे सप्तगुण केजोगुण भी तमोगुण गुण भी है और ये शास्त्र का सिद्धांत का नियम है शास्त्र का नियम है और साइंस का भी नियम है कि जहां द्रव्य होता है वहां गुण भी होता है साथ द्रव्य और गुण दोनों साथ में रहते हैं अकेला द्रव्य गुण के बिना नहीं होता कोई भी अकेला गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता तो जहां सत्व गुण है वहां उसका विशेषता भी है उसकी प्रॉपर्टीज भी है सुख देना आदि आदि और जहां रज है वहां उसके गुण भी होंगे दुख देना आदि. और जहां तम है तो वो हगलपन नशा आलस्य प्रमाद, वो सारी भी साथ ही उसके, अब हर वस्तु में रज और तम भसा हुआ है, भरा हुआ चसगुल्ला लो च गुलाबजामुन लो चे लो च केला लो हर चिज मे सत्व के रज भी है तम भी है तो कहता जे रज र तम हा इस, रज और तम के गुण हे नाजोगुण हैडा दुःख होगाही बिना दुःख केन सी वस्तू है कोवि हर वस्तू मे रजोगुण इसलिए उसको सर्वम दुख हमें सर्वम दिखता है हर जगह पर दुखी दुख है कोई भी वस्तु हो सब में रजोगुण बैठा है सब में तमोगुण बैठा है मात्रा कम अधिक हो सकती है किसी वस्तु में सत्वगुण की मात्रा अधिक है किसी में रजोगुण की किसी में तमोगुण की जैसे घी दूध फल मिठाई मक्खन मलाई है इसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है इसलिए खाने में अच्छा लगता है सुख देता है स्वादिष्ट लगता है बुद्धिवर्धक है शरीर की पुष्टि करता है यह सत्व प्रधान वस्तु है लेकिन रज भी तो है ऐसे ही मिर्ची मसाले अचार चटनी खट्टे तीखे चटपटी चीजें इसमें रजगुण की मात्रा अधिक है उसको राजसिक भोजन कहते हैं घी दूध मक्खन मलाई इसको सात्विक कहते हैं क्योंकि इसमें सत्वुण की मात्रा अधिक है और शराब अफीम भांगा भांग गांजा सुल्फा तंबाकू ये येतोगुनी प्रधान पदार्थ इसमें तमोगुण की मात्रा अधिक खाते ही तुरंत नशा आता है, बुद्धी का निंत्रण खो जाता है, शरीर मग प्रतिक्रिया विचित्र सी होणे लगती है, ये तमोगुनी भोजन से, तो तमोगुणी भी खराब है रजोगुणी भी अच्छा नाही है सत्वगुण वालाही भोजन ठीक आहे रजोर तम तो है ही इलियेको सब जग समस्या दिखतीये दुःख मय सर्वविवेक पता नाही कुठ नाही येत प्रकृतीही नाही चाये कोई शरीर नहीं चाहिए कोई मन बुद्धि नहीं चाहिए कोई इंद्रिया नहीं चाहिए कोई संसार नहीं चाहिए मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए हर चीज में झंझट है हर चीज में रजोगुण बैठा है हर चीज में दुख है तो ये वस्तुओं की दृष्टि से भी उसको हर जगह दुख दिख रहा है और वो परिस्थितियां विचार चिंतन मनन ये सब चीजों में उसको दुखी दुख दिखता है तो उसको केवल एक ही जगह ठीक लगती है मोक्ष जब मोक्ष में जाएगा तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और ये पंचमाभूत खाना पीना इन सबसे पीछा छूट जाएगा, तब दुख से पूरा छुटकारा होगाय व जनम लना नाही चहाता वेलिया करेगे आपण कर्मफल आहे भोगनाही भगवान द्याय भोगना पडेगा तो जैसे तसे खुश होकर निभाओे केली तयारी करो बस अगला जनम नाही होणार योगाव्यासी का स्तर इतना सूक्ष्म स्तर आहे थोडासा रागद्वेष कॅसे स्वीकार होगा थोडा भीस चुभता बहुत काटे कराय नाही सुख नाही झंझट परिणाम दुःख ताप दुःख संस्कार दुःख नेना बावजूदो सुख नाही लना हा किती सुख नाही लना हर जगा परझट है हर जगा ना कोण नाई दुःख है हैस अप पंक्तियो को तीन प्रकार के ज्ञान को ये बुद्धी के गुण सत्वतम उत्पन्न करते हैं तीन गुण वेळे ज्ञान ही उत्पन्न करते हैं त्रिगुण एव प्रत्ययम प्रत्ययम का विशेषण है त्रिगुण hmm. तीन गुण वॉले शांत मूठ और घोर इस, इस ज्ञान को उत्पन्न करते हैं आगे पडेंगे चलम च गुणवृत्तम गुणवृत्तम गुण क्षिप्र परिणामी क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम उत्तम तो चित्त की बात चल रही तो बुद्धिदास हम यहाँ चित्त ही कर लेते हैं ठीक है ना तो चित्त के जो ये तीन गुण है चित्त में रहते हैं योग दर्शन के पहले पाद में भी दूसरे सूत्र के भाषा में भी ये बात आई थी प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्व त्रिगुण चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्व त्रिगुण चित्त में ये तीन स्वभाव उपलब्ध होने से ये तीन गुणों से बना हुआ है बस वही बात यहां पर भी है तो कहते हैं ये जो चित्त है ये क्षिप्र परिणामी इसमें जल्दी जल्दी परिणाम बदलते हैं जैसे बताया था एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा रहा शांति से अब वो सत्वगुण की स्थिति में था मस्त बैठा था और दूसरे ने आके उस पर आरोप लगाया और फट से दिमाग गर्म हो गया एक सेकंड में बुद्धि गर्म हो गई उसकी तो चित्त का स्थिति बदल गई परिणाम बदल गया चित्त का सत्गुण लग गया और रजोगुण भर गया इसलिए चलम चुण कम थी गुणों का व्यापार चंचल है गुणों का जो व्यापार है वो बहुत चंचल है इस बात को हम यू भी समझ सकते हैं मॉडर्न साइंस की भाषा में कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे यहां रजोगुण भी गतिशील है हर वस्तु के अंदर रजोगुण तो गतिशील रहता ही है इसलिए गुणों का व्यापार चंचल आप कुछ भी नहीं छेड़ेंगे तो भी ऑटोमेटिक तो होता ही रहता है वो परिवर्तन से घटनाओं से भी होता है किसी ने आरोप झूठा आरोप लगा दिया इस घटना से रजोगुण जाग जाएगा कभी आप बैठे बैठे कोई दुखदायक घटना याद कर लेंगे अपने अंदर से उससे दिमाग खराब हो जाएगा दुखी हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे फिर गुस्सा आएगा उस पर द्वेष उठेगा जिसे दुख दिया था तो कभी आंतरिक कारणों से कभी बाह्य कारणों से अचानक लाइट चली गई पंखा बंद हो गया फिर देखो स्थिति बदलेगी मन की बदलेगी ना और रोटी बनाते बनाते गैस खत्म हो गई आपको गुस्सा आएगा कि इसी समय गैस को खत्म होना था ये दो रोटी बची थी ये पूरी हो जाती बाद में खत्म होती तो अच्छा होता <laughs> एक दो रोटी बची और यही आके काम बिगड़ा फिर गुस्सा आता तो ये गुणों का व्यापार चंचल है वो टिकता नहीं है हमेशा सत्वगुण की स्थिति नहीं रहती किन्नी भी कारणों से चाहे बाह्य कारणों से चाहे आंतरिक कारणों से वो स्थिति बदलती चित्तम क्षिप्र परिणाम जिसकी स्थिती फटाफट बदलती और वदा स्थिर नाही राहता सतुन रूपाशया रुपातिशया वृत्त अतिशया वृत्त अतिशया परस्परेणा परस्परेणा विरुद्ध विरुद्ध टेक्निकल शब्द है रूपातिशय और वृत्त अतिशय वृत्ती अतिशय का अर्थ है शांत घोर और मूढ जोपर शब्द आयथ है वृत्तिया ॲसा भाषाकारोने विद्वानोने समजा रूपा किषय मे ज्ञान वैराग्य धर्म ॲसे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर ऐश्वर हा येते चार चिज होई धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर फिर चार इन के उलटे अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर तो ये सारे रूप अतिशय है तो मतलब इनके स्वभाव शांत घोर मूड येते वृत्तिया होगी सत्व रस्तंभ की और जे शांत वृत्ती आहे तर फे धर्म मे रुचि होगी और घोर वृत्ती होईल तो अधर्म मे रुचि होगी और मूड होगी तो और गैर अधर्म होती स्तर और डाऊन होयगा इस तर आपसमेंट इनमें विरोध है टकराव है जे अभि सारी व्याख्या मैदे सुनाई सत्व रस्तंभ के विचारो मे टाव तर होताही इस प्रकार से ये रूप अतिशयाचय परस्परेण विरुद्ध आगे बढ़ते हैं सामान्यानी सामान्यानीय अतिशय सह सह प्रवर्तन थे प्रवर्तन जो सामान्य होते हैं वो जो अतिशय होते हैं उनके नीचे दबे रहते हैं होते तो है ही मान लो सत्गुण प्रवृत्ति इस समय चल रही है शांति है बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है बहुत मस्त बैठे हैं शांति से कोई दिक्कत नहीं है कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं रज तम अभी नीचे बैठा है छुप करके वो हमला करने वाला है थोड़ी देर में <laughs> वो छुप छुँँ छुप के नीचे बैठा है सामान्य नीतु सह प्रवर्तन वो जो सामान्य है वो नीचे छुपे हुए और अभी सत्व उभरा हुआ है थोड़ी देर में रजोगुण उभरेगा और ये सत्व नीचे दब जाएगा कुछ देर में तमोगुण उभरेगा और वो बाकी दोस्त के नीचे छुप जाएंगे तो तीनों के तीनों रहते हैं साथ में, एक एकटि होता है, दो उसके उच्छे दबे कहना चाहते कहते ठीक है? आगे चलते हैं, एते गुण गुणा इतरेतर इतरेतर आश्रिएण आश्रिएण उपार्जित उपार्जित सुख दुख मोह सुख दुख मोह प्रत्य प्रत्य सर्वे एवं इस प्रकार से एते गुणा ये सारे गुण सत्वर इतरेतर आश्रण एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के साथ मिलकर के उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्य सुख दुख मोह की अनुभूतियों को उत्पन्न करने वाले हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ये सुख दुख और मोह की अनुभूतियां पैदा करते रहते हैं सत्व रजतम इस प्रकार से सर्वे सर्व रूपा भवंती सभी सब रूपों वाले होते हैं जैसे खीरपूरी बताई ये सत्वप्रधान है तो रज और तम भी इसमें है और मिर्ची मसाले अचार चटनी खट्टी चीजें वो रजोगुण प्रधान है तो सत्व और तम भी उसके साथ है और जो शराब अंडे मांस तंबाकू भांग सुल्फा गांजा अफीम ये तमगुण प्रधान है तो रज और सत्व भी उसके अंदर है तो सभी सारे रूपों वाले हर वस्तु में तीनों की तीनों चीजें इसलिए जब सारी की सारी सब में है तो वो सारे अपना अपना प्रभाव कभी तो दिखाएंगे आज एक केला बहुत अच्छा है ठीक पका हुआ है बढ़िया है मीठा है आज उसको खाएंगे तो सत्व प्रधान है सुख देगा शक्ति देगा बुद्धि बढ़ाएगा ठीक करेगा लेकिन वही केला आप तीन दिन धूप में रख दीजिए और फिर देखिए उसका क्या हाल बनेगा पका हुआ बढ़िया केला तीन दिन धूप में रख दीजिए सुबह से शाम तक बिगड़ जाएगा ना सड़ जाएगा अब वो सत्वगुण उसमें नहीं रहा रजगुण बढ़ गया और स्थिति बदल गई अब गल सड़ जाएगा अब खाएंगे तो रोगी बनाएगा और वही केला दस दिन तक धूप में रख दो और पानी में डाल के रखो और धूप और पानी में सड़ाते रहो तो तमोगुणी हो जाएगा उसमें तमोगुण भी है रजोगुण भी है सत्वगुण भी है अलग अलग समय पर वो, वो गुण उभरता है और बाकी वो दो गुण नीचे छुप जाते हैं दब जाते हैं कुछ उसके अंदर ही सत्वरजतम बैठा हुआ कुछ बाहर से आ जाता है गर्मी से अग्नि से आ गया कुछ पानी से आ गया वो गला देगा सड़ा देगा उसकी हालत खराब कर देगा तो इसलिए सर्वे सर्व रूपा भवन सभी पदार्थ सभी रूप वाले उसमें दुख जरूर है सब में इस प्रकार से गुण प्रधान भाव कृत गुण प्रधान भाव कृत तु एशाम तु एशाम विशेषा है तो सभी पदार्थ सभी गुणों वाले लेकिन गौण और मुख्यता के कारण इनमें अंतर है जैसे अभी बताया घी दूध मक्खन मलाई सात्विक मिर्ची मसाले राज्य और शराब मांस आदि वेद है इनका तस्माखम एव दुःखमेव सर्वम सर्वम विवेकि न विवे बुद्धिमान कोर जगा दुखी दुःख दिनमेनाही मूर्ख आहे बडी गती जनम लिया अब तो होगी हो कम से कम आगे तो सुधार लो <laughs> अगला तो जनम रोको कम से कम नहीं तो बार बार जनम लेंगे फिर ये सारे दुख भोगणे पडेगे ठीक आहे तो भाष्य हो पूरा अब जो अगली पंक्तिया है वास्तव मे अगले प्रसंगी भूमिका है तक सारी बात पूरी होगी दुःख मध्ये सर्व विवेकिनागला हा हे दुःख मनावे तसुत्र उसकी भूमिका बनात अगले शब्दो मे चलिये पडेंगे तद अस महत्व महत्व दुःख समुदाय दुःख समुदाय प्रभव बीजम प्रभव बीजम अविद्या अविद्या ये सारा लंबा चौड़ा दुख का भंडार जन्म जनम का जो चक्कर चल रहा है दुख लेना भोगना इस सारे महान दुख समुदाय का प्रभव बीजम उत्पत्ति कारण प्रभव उत्पत्ति बीज कारण इस सारे दुख समुदाय का उत्पादक कारण अविद्या है सबसे बड़ा शत्रु हमारा अविद्या है इसकी खोई करनी चाहिए हर रोज सुबह से रात तक पूरा दिन अपने अंदर ढूंढते रहो कितनी अविद्या है मेरे अंदर और अनित्याशूची जो कालात्मक वही सूत्र है उसको लेकर के पूरा चेक करते रहिए मेरे अंदर कितनी अविद्या है तो ये सारा मुख्य कारण है इसी के विनाश के लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का आठवां नियम मनाया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए तो हम जो पढ़ रहे हैं ये विद्या की वृद्धि कर रहे है और इसकी वृद्धि होने से अविद्या का नाश होगा और ये विद्या की जो वृद्धि है अभी तो ये शाब्दिक ज्ञान है फिर इसको बार बार दोहराएंगे चिंतन मनन करेंगे विचार करेंगे इसको तत्व ज्ञान के स्तर पर लाएंगे जब तत्व ज्ञान के स्तर पर आएगा वो है असली विद्या उसका असली स्तर वो है उस स्तर से फिर अविद्या का नाश होगा तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है और कोई उपाय नहीं तो ये कह रहे हैं कि इस सारे दुख समुदाय का मूल कारण उत्पादक कारण अविद्या है अभावेत तस्या अभाव, हेतु। अभाव हेतु। उस अविद्या के विनाश का कारण नष्ट करने का जो उपाय है वो है सम्यक दर्शनम तत्वज्ञान बस तत्वज्ञान उपाय है उसका विरोधी अविद्या का विरोधी विद्या विद्या अर्थात तत्वज्ञान सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान ये नियम है संसार में जो पदार्थ आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं. गर्मी लगे तो ठंडी लाओ ठंडी लगे तो गर्मी लाओ उसका विरोधी तत्व लाओ समस्या हल हो जाएगी रात को ठंडी लगती है तो गर्म कपड़ाओ, हो दिन में धूप में गर्मी लगती है तो ठंडा लगाओ एसी लगाओ वो लगाओ पंखा लगाओ कूलर लगाओ तो जो विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं विद्या का विरोधी तत्व तत्व ज्ञान का विरोधी अविद्या अविद्या का विरोधी तत्वज्ञान और तत्व ज्ञान का विरोधी अविद्या एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे के विनाशक यदि अविद्या बढ़ेगी तो हमारा तत्व नष्ट हो जाएगा यदि तत्वज्ञान बढ़ेगा तो अविद्या नष्ट होगी तो इस प्रकार से मूल कारण अविद्या है इसका उपाय है विनाशक तत्व ज्ञान कहते हैं यथा यथा चिकित् चिकित्सास्त्रम चिकित्सास्त्रम चतुर्व्यूहम चतुर्व्यूहम रोगो रोगो रोग हेतु रोग हेतु आरोग्य आरोग्य भैष्ज्यमिती भयष्सा शास्त्र का उदाहरण देते यथा चिकित्सास्त्रम चतुर्व्यूहम जैसे शरीर चिकित्सास्त्र चार भाग वाला है व्यूहम भाग वाला चार भाग पहला है रोग तो आयुर्वेद क्या था पहले रोग की पहचान करो रोग क्या है इसको बुखार चढ़ा ये रोग डायग्नोज कर लिया बुखार चढ़ेगा फिर दूसरा काम क्या करना रोग का हेतु ये बुखार क्यों चढ़ा बुखार क्यों आया इसका कारण ढूंढो रोग का हेतु ये पित्त की वृद्धि से रोग हुआ या कफ की वृद्धि से हुआ वा या वात की वृद्धि से हुआ कौन सा वातिक ज्वर है पैतृक ज्वर है या कफ ज्वर है जिसका कारण ढूंढो और फिर तीसरा आरोग्य इसका जो स्वस्थ अवस्था है वो क्या है उसके क्या लक्षण है वो पता होना चाहिए ताकि हम ये मान लें कि अब हमारा रोग हट गया अब हम ठीक हो गए ठीक होना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए रोगी हो गए ये भी पता चल गया और ठीक हो गई ये भी पता चल गया तो दोनों पता होना चाहिए रोग की स्थिति भी मालूम हो स्वस्थ अवस्था भी मालूम चौथी बात है भविष्य में थी उसकी चिकित्सा क्या है अब बुखार हो गया पता भी चल गया कि ये वात बढ़ गया इसलिए बुखार आ गया वातिक ज्वर है तो वातिक ज्वर का आप चिकित्सा क्या करें अमुक औषधि खाओ अमु अमुक औषधि खाओ अमु पथ्या पत्थे का ध्यान रखो ये वस्तु नहीं खाना आहार विहार में ये सावधानी रखो जो उतर जाएगा और ठीक हो जाए उसका उपाय ढूंढो चौथी बात तो जैसे चिकित्सा शास्त्र के ये चार भाग है उसी तरह से एवम अपि शास्त्रम इदम शास्त्रम चतुर्व्यूहम चतुर्व्यूहत्रे शास्त्र चार भाग है जे चिकित्सास्त्र अंतर इतना चिकित्सा करता या मन की चिकित्सा करता दोन चिकित्सास्त्र दोन एक जैसे जे रोग और रोग हेतु बगे पडते है तद्यथा दिया था? नंसार हा? नंसार हा? संसार संसार संसार हेतु संसार हेतु मोय मो चार भाग क्या है पहिला आहे संसार वोग था यसार मतलब संसार मे जनमले बिमारी लग्न बिमारी है जनमले बीमारी है दुख की बीमारी लग जाती है <laughs> फिर वहां रोग का हेतु था वातिक ज्वर था तो वात के कारण जर हुआ वो उसका कारण था तो यहां संसार में जन्म लेने का कारण क्या है वो दूसरी बात है वो है अविद्या, क्यों लिया जन्म अविद्या के कारण यहां फंस गए क्या थी अवोध्या हमने सोचा संसार में बहुत सुख है खीर पूरी हलवा मिठाई खाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे रसगुल्ला खाएंगे और हवाई की सैर करेंगे एयरकंडीशन का मजा लेंगे पार्टी में डांस करेंगे बड़ा सुख है ये अवोध्या थी ये नहीं बता चार तो भूल गे विद्या इसलिए मे फस गए, ले। जनम लेना पडा तीसरी जैसे वहां आरोग्य था स्वस्थ अवस्था जब ये पता चले कि हां रोग हट गे स्वस्थ अवस्था क्या वीतो पता हो तो इग दर्शन शास्त्र मे जो स्वस्थ अवस्था है तीसरा स्तर वोक्ष संसार मे जनम लना तो बिमारी की अवस्था है ये तो रुण है ये सारे रोगी जितने भी जन्म लिए बैठे दुनिया वाले सब रोगी और स्वस्थ व्यक्ति वो है जो मोक्ष में है वो है स्वस्थ ठीक ठाक मजे में खूब रोग से हट गया वो रोग से छूट गया दुख का रोग छूट गया अविद्या का रोग छूट गया वो है स्वस्थ तो स्वास्थ्य का लक्षण है मोक्ष ये हमें पता होना चाहिए और चौथी बात है उसका उपाय मोक्ष का उपाय वो है चतुजिया तो यहां भी चार चीजें बताई जा रही हैं जैसे चिकित्सा शास्त्र में चार चीजें बताई जाती हैं और व्यक्ति रोग से छूट के स्वस्थ हो जाता है ऐसे ही दर्शन योग दर्शन शास्त्र में अध्यात्म शास्त्र में भी चार बातें बताई इनको सीख समझ कर, आचरण करके वो भी स्वस्थ हो जाए और सब दुखों से छूट जाएगा तो अब इनकी व्याख्या करते हैं ये संसार क्या है संसार का हेतु क्या है और ये तत्र।, तत्र दुख बहुरा दुःख बहुला संसारो संसारे चिकित्सा रोग जो था वो हे था। रोग से ब बचना च हे का मतलब जिस बचनाये जिसना चिस अलग हो जाता चि जिसका त्याग कर देसार हे, हे है संसार का त्याग करो छोडो इसो कॅसा ये संसार दुःख बहुला जहा दुःख बहुल है दुःख अधिक है कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं ना लोगों से प्रवचन में संसार में सुख अधिक है दुख अधिक है तो लोग कहते हैं जी सुख अधिक है तो मैं कहता हूं आपका उत्तर गलत देखो दुख बहुला लिखा है प्रमाण संसार में दुख अधिक है सुख कम और दुख अधिक ऐसे सुख तो एक मिलता है और दुख चार मिलते हैं बताइए दुख अधिक हुआ ना <laughs> सौ में से पांच भाग हुए सुख एक दुख चार तो सुख हुआ 20%, दुख हुआ 80%, तो दुख अधिक हुआ सीधी मोटी गिनती है तो थोड़ा सा सुख मिलता है पीछे चार तरह का दुख मिलता है इसलिए दुख बहुल संसार तो हेय है इसको तो छोड़ना चाहिए फिर इसका कारण क्या हेय हेतु बताते हैं प्रधान पुरुष प्रधान पुरुष योग हो संयोग हेतु हे हे तो इस संसार में जन्म लेने का कारण जो हे का हेतु है ना दुख का जो कारण है वो ये है स, प्रधान पुरुष योग संयोग प्रधान माने प्रकृति सतुरजतम प्रकृति उसको प्रधान नाम से बोलते है पुरुष का मतलब जीवात्मा प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है बस यही दुख का कारण है ये जन्म लिया ना यही दुख का कारण है आत्मा शरीर में बैठ गया संयोग हो गया बस दुख आएगा इसलिए दुख का कारण है ये छोड़ना योग्य संसार का कारण है कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट हो गया प्रकृति से जुड़ गया तीसरी बात संयोग अत्यंत्यंत निवृत्तिर निवृत्तिर हानम हानम ये हान है त्याग की स्थिति जैसे रोग से छूट गए तो स्वस्थ अवस्था भी तो हानम का जो चीज हम छोड़ना चाहते थे वो छूट गए उस हेय के छूटने पर जो स्थिति है उसका नाम है हनम वो हनम क्या संयोग से अत्यंत की निवृत्ति इस संयोग का पूरी तरह से छूट जाना यह नहीं कि थोड़ी दिन के लिए छूट जाना फिर अगला जन्म पूरी तरह छूट जाना सारे जन्म से सारे शरीरों से सारे दुखों से पूरी तरह छूट जाना यह हानम तो इसी का नाम मोक्ष है मोक्ष का अर्थ छूट जाना चौथी बात हानोपाय सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। जो सम दर्शन है तत्व ज्ञान येते मोक्ष का उपाय है हान का उपाय मोक्ष का उपाय तत्वज्ञान येते चार बार यहां पर बँक जे थी, बीमारी से छूटने का उपाय चिकित्सा करो दवाई खाओषधी खाओक हो जाऊ ये औषधी तत्वज्ञान इस संदर्भ में कुछ एक बात और अतिरिक्त बताना चाहते हैं कुछ एडिशनल तत्र हातु तत्र हाथु स्वरूपम स्वरूपम उपादेय उपाधेय वे अम न भवितुम अर्हती न भवितुम अर् इस संदर्भ में कहते हैं इस प्रसंग में हातु स्वरूपम जो छोड़ने वाला है जीवात्मा वो संसार को शरीर को चिपका हुआ है इसके साथ बंधा हुआ है वो इसको छोड़ना चाहता है इसलिए हाथाकारक है छोड़ने वाला हाथु छोड़ने वाले का अर्थात जीवात्मा का स्वरूपम जो अपना स्वरूप है जीवात्मा का स्वयं स्वरूप जो है वह है उपाधेयम व हेयम व न भवितुमती न वो ग्राही है न त्याज्य है तो हेयम की बात चल रही थी ना हेयम क्या तो उसमें निषेध कर रहे हैं कि जीवात्मा का स्वरूप तो है नहीं।, नहीं क्योंकि वो तो अपना ही स्वरूप है उससे कैसे छूटेगा अपने स्वरूप से कोई छूट ही नहीं सकता कोई दूसरी चीज अतिरिक्त जोड़ रखी हो तो उससे छूट जाए हमने कपड़ा पहना है तो हम कपड़ा उतार सकते हैं पर हाथ थोड़ी उखाड़ के फेंक सकते हैं वो तो हाथ हमारा ही है हाथ को नहीं उखाड़ के फेंक सकते कपड़ा बाहर से ले रखा है उसको हम छोड़ सकते हैं तो जीवात्मा अपने स्वरूप को तो नहीं छोड़ सकता इसलिए वो हेम नहीं है और उपाधेयन अपिनास्ति, वो ग्राह्य भी नहीं है ग्राह्य का मतलब यहां क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं जैसे हम ठंडी लगती है तो कपड़ा ग्रहण कर लेते हैं कि इस समय यही चीज पकड़नी होगी पकड़ो गर्म कपड़ा ओढ़ो तो ठंड से बचेंगे भूख लग रही है तो खाना खाओ रोटी लाओ भोजन लाओ कोई चीज लाओ जिससे हमारा शरीर रक्षा हो भूख से बचे हम तो जैसे अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं थोड़ी थोड़ी देर की समस्याएं सुलझाने के लिए भोजन वस्त्र मकान कार आदि का ग्रहण करते हैं तो जीवात्मा का स्वरूप ऐसे ग्राह्य नहीं है जैसे भोजन वस्त्र मकान आदि एक तो कारण यह है कि उसका अपना ही स्वरूप है वो तो पहले से ही प्राप्त है उसको उसमें क्या ग्रहण करना नया तो कुछ ग्रहण कर नहीं सकता और दूसरा इस तरह से भी कह रहे हैं कि जो वो भोजन वस्त्र मकान आदि ग्रहण करता है वो सब नाशवान चीजें अनित्य चीजें रोटी भी नष्ट हो जाती है कपड़ा भी मकान भी कार भी हर चीज जो भी हम पकड़ते हैं सब छूट जाने वाली है तो जीवात्मा अनित्य तो है नहीं इसलिए जीवात्मा के स्वरूप को आप कभी ग्राह्य मत मान लेना क्योंकि जितनी भी ग्राही वस्तु वो सब छूटने वाली है और जीवात्मा का अपना स्वरूप कभी छूटेगा नहीं इसलिए न तो वो ग्राह्य है वो त्याज्य है आप स्वरूप छोड़ नहीं सकते और वो नष्ट भी नहीं होता इसलिए त्याज्य दुःखदायक भी बा अगदी बाणे हानि तस्य तस्य उच्छेद वाद प्रसंग उच्छेदवाद प्रसंगो हे मानले जीवात्मा के स्वरूप को हे मानले और हान की स्थिती मे पचा देको छोडो फिर उसके फर का प्रसंग आएगा, आयग्छेदकार विनाश जे भौतिक पदार्थ करते हैं और इनको छोड देते हैं, नष्ट होती है चिजे ऐसे जीवात्मा स्वरूप कोदी छोड दे परि हैस ह नाही मान सकते जीवात्मा के स्वरूप को अगली बाद हेतुवादा हे और यदि इसको उपादान के रूप में ग्राह्य माने जैसे घी दूध मलाई मक्खन भोजन वस्त्र आदि तो जैसे उनका उपादान कारण है तो आत्मा का भी उपादान कारण मानना पड़ेगा तो वह अनित्य हो जाएगा तो आत्मा अनित्य नहीं है इसे न ये है न उपाधेय है तो फिर क्या है वो है प्रत्याख्याने उभय इति एतत सम्यक दर्शनम दिवात्मा के स्वरूप के बारे में ये समझना चाहिए उभय प्रत्याख्या ने दोनों पक्षों का खंडन हो जाने पर पिछली पंक्ति में दो पक्षों का खंडन किया न तो ये ग्राह्य है न ये त्याज्य है इन दोनों का पक्ष खंडित हो जाने पर शाश्वत वादा ये अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगा ये शाश्वत है ऐसा जानना मानना ही तत्व ज्ञान है एत सम्य दर्शन हो यही शुद्ध ज्ञान है यही तत्व ज्ञान है कि जीवात्मा नित्य है अनादि है अनंत काल तक रहेगा ऐसा समझना चाहिए ठीक योग सोलह की भूमिका तद एक शास्त्र तत्त शास्त्र चतुर्व्यूहम चतुर्व्यूह अभिधीयते अभिधीयते तो यह वह यह तत्त व यह शास्त्रम शास्त्र योग शास्त्र योग दर्शन चतुर्व्यूहम चार भाग वाला है जैसे अभी बताया था अब इसको कहते हैं इसकी व्याख्या करते हैं कि इसमें चार भाग कौन कौन से हैं क्या है सूत्र सोला बोलिये हेयम हेयम दुःखम दुःखम अनागतम अनागतम बहुत बढिया सूत्र है सा सूत्र है बात इतनी गहरी है इतना बढ्या लाख रुपये की बाख रुपये की कोण किंमत नाही अब् करोड रुपये की बाय इतकी महंगी किमती बाबत है हेयम दुःखम अनागतम हेयम छोडणे योग्य है जि छोट देनाये जिस देना चाहिए, चाहिए। जिसको टॅग कर देना च है हे दुख से बचना चाहिए। ये हेम की दुःख है। दुख से बचो कैसे दुःख जो दुख अभी आया नाही अभि आनवाला अभि दो सेकंड मे आकता वनागतम अभि आया नाही दो सेकंड मे दो मनट में दो घंटे मे दो दि मे दो महिने मे दो, दो सर् कभी आकता आगे आ सता जो भविष्य मे आला दुःख हैसे बच पायंगे जो भूतकाल मे दुःख भोग लिया भोगही लिया उस छूट ही नाही सकते असंभव और वर्तमान मे कुछ दुःख लग्न जबत इलाज करेगे तबत वी भोग लगे वर्तमानवाला छूटने वाला जब तक उसका प्रबंध करेंगे तब तक वो भी भोग नहीं पड़ेगा ठीक है मान लो दर्द हो रहा है इस चोट रख दी तो जब तक डिटोल लाएंगे कुछ पट्टी लाएंगे कुछ और लाएंगे तब तक तो भोग नहीं पड़ेगा तो वर्तमान वाला भी भोगना पड़ेगा उससे नहीं छूट सकते भूतकाल वाला तो भोग ही लिया उससे भी नहीं छूट सकते आने वाले क्षणों में आने वाले मिनटों में घंटों में दिनों में जो दुख आ सकता है उससे हम बच पाएंगे तो उस दुख से बचना चाहिए ये है बुद्धिमत्ता की बात प्रकॉशंस पहले से सावधान रहो तो दो चार घंटे में दो महीने में दो साल में क्या दूखा सकता है अभी से सोचो दस साल के बाद क्या दूखा सकता है अभी से सोचो सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है क्यों बनाती है इसीलिए बनाती है कि आगे क्या क्या समस्या आएगी पहले से तैयारी करो वर्षा आएगी बाढ़ होगी तो पहले से सीवर सिस्टम ठीक करो नहीं तो फिर पानी भरेगा सड़कों में और फिर मुसीबत आएगी तो पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए यह बुद्धिमत्ता की बात है ये तो इसका बहुत छोटा सा है सामान्य अर्थ के इसी जीवन में जो दुखाने वाले हैं उनसे बचने का उपाय सोचो पर यह इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ और है जन हम तो ले लिया इसमें तो जो दुख भोग रहे हैं तो भोग ही रहे अब ये तो जीना ही पड़ेगा इससे तो भाग नहीं सकते अपना कर्म वाले पूरा करना ही पड़ेगा चोके पूरा करो च हसके करो वो तो करना ही। तो करना भी पूरा करणार कम से कम हसो खुश होकर जियो, दुखी होकर मत जियो, जिओ तो बचो इस में भी बचो और आगे आने वे जनम कोरो दुःख पूरी तर बच सकते तयारी करो वे करा जो संसार मे जनम लना है यमारे दुःख का कारण है और जो दुःख है वो है ये है दुःख हूत्र का भी प्राय हुआ फिर मन लो एक व्यक्ती सोचता है कि मित्रोर लगा लस जनमे तो मोकता हो एक जनमो औरनाही पडेगा एक दोन किती चार भीने पडगे हर एक स्थिती स्तर अलग अलग है किती दस बीस जनम पड सकते योग्यता स्तर कम है कोण बा दो चार पाच दस बीस जिते जनमले पडे उसके बाद इक्कीसवा तो रोको बीस जन्म लोग इक्कीसवा तो रोको पांच जन्म लो छठा तो रोको दो जन्म लो तीसरा तो रोको जब तक जन्म लेना नहीं रोकेंगे तब तक दुख से नहीं बच पाएंगे इसलिए दुख से बचने का यही रास्ता है कि जन्म को रोको और जो व्यक्ति ये सोचता है कि इस जन्म में तो मोक्ष होने वाला नहीं एक जन्म तो और लेना ही पड़ेगा तो वो इतना ही सोच के चले चलो एक ही लेंगे दो नहीं लेंगे अगले दूसरे से बचो एक ही में जान छूट जाएगी पूरा जोर लगाएंगे मोक्ष हो जाएगा तो आने वाले दुख से बचना है ये भाव है इस सूत्र का अश्यम दुखम दुखम अतीतम अतीतम उपभोगे न उपभोगे न अतिवाहितम अतिवाहितम न पक्षे, पक्षे वर्तते. अतीतम दुखम जो दुख बीत गया भूतकाल में बीत गया उपभोगे न अतिवाहिता वो तो भोग करके निपटा दिया चला गया हे पक्षे न वर्तते वो तो छूट ही नहीं सकता छोड़ने की स्थिति में ही नहीं वो तो भोग ही लिया उससे नहीं बच पाते बच पा सकते दूसरा है वर्तमानम च वर्तमानम चव क्षणे स्व क्षण भोगारूढ़ी भोगारूढ़ तो जो वर्तमान दुख है वो अपने वर्तमान क्षण में भोगारूढ़ है ही वो हम भोग ही रहे उससे भी नहीं छूट पाएंगे वर्तमान वाले से भी न च क्षणांतरे क्षणांतरे हे यताम हे यताम आपद्यते आप वर्तमान का जो भोगा जाने वाला दुख है वो उसी वर्तमान क्षण में छूट नहीं सकता वो भी इस स्तर पर नहीं है कि छूट जाए तो ये भी भोगना पड़ेगा ठीक है तो इनमें से दो तो भोगने पड़ेंगे एक भोग लिया एक चालु अब तीसरा कहते हैं तस्मात तस्मात यदेव यदेव अनागतम अनागतम दुखम दुखम तदेव तदेव, अक्षी तदेव अक्षिपात्र कल्पम कल्पम योगिनम योगिनम क्लिश नती न इतरम न इतरम प्रतिपत्तारम प्रतिपत्तारम कहते हैं इसलिए तस्माद यदेव अनागतम दुख जो दुख अभी आया नहीं है आ सकता है आने वाला जन्म में दुख आएगा और परिणाम दुख आएगा ताप दुख आएगा यदि भोगों का सुख लेते रहे तो ये सारे दुख भोगने ही पड़ेंगे आते ही रहेंगे तो ये सब आने वाले जो दुख है भविष्य के वो सारे दुख अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एवं क्लिशनाती जो नेत्र के समान शुद्ध हृदय वाला सॉफ्ट हार्ट वाला कोमल हृदय वाला तत्व वाला वैराग्यवन जो योगी है उगी कोही सारे दुःख परेशान करते की दुःख आह अच्छा एक कॉक्रोच रहा आख रहाप जरा सावधान राह मेरे ऊपर ना चढ जाय एक बिच्छू आहार आपख रहाप आप बचके चलंगे की मुझे न काट खाय जस दि सावधान होगा ठीक आहे मजेस्ट चल रे दित नाही खाऊ पिओ मजा करू कोण बिछू बिछू कुठ नाही मारसे नाही बच पायगा तो योगी कोखता ये सारे दुःख आयंगे इलिहता नाही मुं ना वर्तमान मे सुख लंगा ना मुझे अगला जनम च अज्ञानी लोक क्या कहते है? हम मो मे जाता नाही चांत हम तो बार बार संसार में जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहते हैं, सुना होगा आपने बोलते हैं ना कई वक्ता, आप तो सब अज्ञानी लोग है अविद्याग्रस्त है ऋषि करा आने वाले दुख से बचो यदि आपने जन्म ले लिया तो उपकार क्या करोगे चार दुख नहीं छोड़ेंगे इनकी पिटाई होगी फिर आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख आदिदैविक दुख चारों और तो अभी बताया आदमी अपने आप को सब दुनिया को दुख से घिरा हुआ देख रहा है तब तो ज्ञानी को दिखता है हरेक को नहीं दिखता तो जिसको नहीं दिखता वो अज्ञानी है अपने अज्ञान को दूर करें और सत्य को समझें उसको स्वीकार करें कि हम बार बार जन्म लेना नहीं चाहते हम तो दुखों से छूटना चाहते और वो सिर्फ मोक्ष में ही छूट सकते पूरी तरह से बाकी तो थोड़ी देर के लिए छूटेंगे फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा दुख तो उतना हमें अभिष्ट नहीं है उतना नहीं चलता उनको तो न इतरम प्रतिबद्धारम अन्य अज्ञानी व्यक्ति को ये दुख नहीं समझ में आते हैं तद एव तद एव हेताम हे, हे यम आपद्यते तद अनागतम दुखम वो जो आने वाला दुख है बस वही हे हो सकता है उसी से बचा जा सकता है उसी से बचना छूटना संभव है पॉसिबल इसलिए आने वाले दुख से बचो ये संदेह इस सूत्र का बढ़िया ना जो यही देखा जा रहा है की योगी को सतते, सता सताते, सताते मत दिेसो दिखते हैर है है, है। देखता है। यदी मेने इनको भोग लिया सुखो को तब मुले पड दुःख भी फर मे नहीं, बच पाऊंगा तो योगी व्यक्ती बुद्धिमत्ता सेलता वहता अगर मे सुख भोगा तर दुःख भी आय मुझे दुःख नाही सुख कोड स्थितीसको कहना चहते ना कि वो योगी परेशान दुखी राहता ॲस नाही दुखी तो आम आदमी दुःख कोता परेशान होता राहता हैर समज नाही पाहा की मी दुखी हा आम आदमी स्थिती पर योगी की क्या स्थिती आहे की वेख रहा समज रहादी मैदे सुख भोगा तर येते दुःख मुझे भोगणे पडेगे इलि मी सुख नाही भोगूंगा वचा रता बचके चलता है ये दोनों में अंतर तो परेशान तो आम आदमी रहता है वो परेशान नहीं रहता वो सावधान रहता है ये बात कर प्रारंभिक हम जैसे हो तो दुखी होंगे हाँ अगर आप सुख लेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा नहीं नहीं ये सोच सोच की हाँ यदि आपका सोचने का ढंग बढ़िया नहीं है तो नए स्तर के व्यक्ति जो इस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं और वो जब इस एंगल से सोचेंगे यार चारों तरफ समस्या कार खरीदो तो भी दुख है मकान खरीदो तो भी उसका झंझट है सुरक्षा का शादी करो तो भी पत्नी की रक्षा करनी पड़ती है और बच्चा हो जाए तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है रोज छोड़ के आओ रोज लेकर आओ हर समय ध्यान रखो इसको चोट लग जाए तो ये तो बहुत झंझट है ऐसे सोचेगा तो दुखी हो जाएगा तो उसको ऐसे नहीं सोचना है नए व्यक्ति को ऐसे सोचना है कि ठीक है हमने एक कॉन्ट्रेक्ट साइन कर लिया एक कंपनी के साथ पांच साल का अब तब समझ नहीं थी कि ये कॉन्ट्रॅक्ट हमारे लिए हानिकारक होगा अब समझ में आई है साइन हो चुका दो साल बीत गेलं तीन साल तो निभाना पडेगा खुश होगे निभाओ जो भीस पूरी तर कम्प्लीट करो पाच सर्व काँट्रॅक्ट पूरा करो अगली बार न्या कॉन्ट्रॅक्ट नाही करेगे करेगे तो आपली कंडिशन पे करेगे जो हमें स्वीकारे करेगे तो इलि दुखी नाही होणार ना। जो है सो हैको प्रेम सो निभाओ बुद्धिमन व्यक्ती जो होगा वेग जंग सोचेगा तो गृहस्थ को अच्छी तरह से जिएगा वो अपनी ड्यूटी निभाएगा मैंने ड्यूटी ली है उसको निभाना चाहिए ये सभ्यता की बात है और मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं जब मैंने जिम्मेदारी ली है तो पूरी निभाऊंगा पूरी करूंगा और खुश होकर करूंगा इस तरह से वो दुखी नहीं होगा और वो समझता जाएगा और इसी परीक्षा की दृष्टि से वो सारा जीवन जियेगा परीक्षण करता जाएगा इसमें कितना सुख और कितना दुख बीच बीच में परेशानियां आएंगी और ये पाठ उसका पक्का होता जाएगा कि हां ऋषियों ने ठीक लिखा है अगर गृहस्थ में गए तो दुख बढ़ेगा उन्होंने ठीक लिखा है ये देखो ये घटना आई अब बच्चे का एडमिशन कराना है एडमिशन नहीं मिलता हम चाहते हैं मराठी लैंग्वेज में मराठी मीडियम में वो मिलता नहीं और इंग्लिश में कराते हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा बड़ी समस्या है आज समझ में आया कि बच्चे पैदा करना मुसीबत वाला काम पहले तो पैदा करो वो मुसीबत फिर उनका पालन पोषण करो वो मुसीबत उनकी सुरक्षा करो वो झंझट अपना जीवन तो बचाई क्या हमारे लिए। सारा दिन उशी ध्यान देण्या पडता खाया की नाही खायाईसका पेट ठीक आहे या नाही ठीक आहे पेट खुला की नाही खुला कब्जी तर नाही होगी बुखार तो नाही चढ गोर अगर मन लो कोॉक्टर केक्कर मारते राहो और यहा इलाज मिलता हैदराबाद जाता पडे तो हैदराबाद के धक्के खाओ तो धीरे धीरे व समज म आजगा की हम्ने गलती करली हमको समज म आह चलो इ बारे तो निभायगे आगे फिर सावधानी से तो ऐसे सोचना में गाडी ठीक चले परेशान होना, बस परिक्षण करते जाना और एक जे बोलियो वे ब्रह्मचारी है जो विवाह नाही करता व दुसरे गृहस्थिंक देखता येते मजेसे आते कारशन का सुखले पत्नी बच्चे के साथ खेलते खाते घूमते नाचते फिरते हैं डांस करते हैं फैशन करते हैं पार्टियों में जाते हैं बड़ा सुख ले रहे हैं हम तो फालतू खाली रह गए हमें तो कुछ भी नहीं मिला तो वो उसको बिच्छू का डंक सता रहता है कि ये मजा कर रहे और हम फालतू खाली बैठे ये बिच्छू का डर शादी कर ली और पांचों भोग घोग लिए ये सांप का डंक अब पता चला कि ब्रह्मचारी हमसे ज्यादा सुखी है उसको ये सब झंझट तो नहीं है सुरक्षा का वो आज सुबे या खता शाम कोर परसो कि और खातो टेन्शनही है, उसको कोई टेंशन ही नहीं। जीने केले दो रोटी च कभी या खाली कभ खाली बस वीस जी राहो ज्या टेन्शन नाही पता चलता पहिले नाही लग्ता ना व्यक्ती अच्छा लग्ता हा दुसरे की थाली मे घ्याखता आपली थाली मे कम दिखता इस, इस मनोविज्ञान के चक्कर में वो बिचारे दुखी होते ब्रह्मचारी पर उन ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचार ये कहता है कि तुम दो तरीके है सीखने एक तो स्वयं मशीन में हाथ कटवा सीखो कि हाथ कटने पर कितना दर्द होता है और एक दूसरे व्यक्तीने हात कटवाया उसको सीख लो की कि कितना कष्ट होता कोणसा पक्ष अच्छा है, है? दुसरा शास्त्री ब्रह्मचारी कोहता तुम इन दुसरे गृहस्थि दे ये बेचारे कितने परेशान हैं तुम शादी करोगे तुम्हारा भी यही हाल बनेगा तुम्हारा हाथ कटेगा फिर तुम भी चिल्लाओगे तो इन्हीं को देखकर सीख लो इतने से ही शिक्षा ले लो कि इन्होंने जो किया हम नहीं करेंगे हम इन दुखों से बच जाएंगे तो उन गृहस्थों को देखकर वैराग्य उत्पन्न करो तो वो ब्रह्मचारी को जो बिच्छू का ड वो भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिन तो लगेगा जब तक वो समझ में नहीं आएगी जब तक उसको गृहस्थ में सुख देखता है तब तक वो बिच्छू का डंक उसको सताएगा, क्योंकि उसको सभी चात आहे और जे दुःख दिग जायगा वंक बंद होयगा की अब्दु दुःख कोण पकडे दुःख से बचनाही ठीक हे दुःखा मना देता मी शादी नाही करूंगा विवाह नाही करूंगा धंदा नाही फैलाऊंगा कारखान्या फॅक्टरी लगाऊंगा मे जल नाही फैलाउंगा फस जाऊंगा इस प्रकारे बिच्छू का डंक कुछ दिनो बंद होयगा जबो तत्वज्ञान होगा बस वही एक उपाय है तत्व ज्ञान प्राप्त करो और कोई उपाय नहीं जिन लोगों ने इस बार शादी कर ली विवाह कर लिया गृहस्थ में आ गए और बीस तीस पच्चीस साल जितने भी गृहस्थ में रहकर खूब अनुभव कर लिया कि अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े कुल मिलाकर ऋषियों ने पच्चीस वर्ष का समय दिया गृहस्थ के लिए चारो आश्रम के लिए पच्चीस पच्चीस रफली मोटी गिनती है तो पच्चीस वर्ष यदि कोई गृहस्थ में चीले और अपना जीवन बिता ले पच्चीस साल और इस दृष्टि से जिये परीक्षण की दृष्टि से जिस काम के लिए गृहस्थ में भेजा था जाओ परीक्षण करो यहां सुख कितना और दुख कितना उसका परीक्षण करो और उस एंगल से अगर उसने कर लिया परीक्षण तो पच्चीस वर्ष में उसका अच्छी तरह से निर्णय हो जाएगा पूरा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा कि यहां सुख कम मिला और दुख अधिक मिला मंच पे पूछता जनता प्रवचन मी पूले हा जी बघ जिनकी उमर पचास सर्व ऊपर हात ऊचा करो तो पचास चे ऊपर वेळे हात ऊचा करते पूता बघता सुख अधिक मला या दुःख अधिक मिळा ग्रस्त मी तो, तो समी बोलते जे दुःख अधिक मिळा बस हो निर्णय मन के ऐसा नाही मिलता, नहीं मिलता है, है। यही है। जो हम चो नाही हो सकता दूसरे केबना पडता खतम होती बिलकुल दबना पडता बिलकुल सत्य मी बिलकुल सत्य तो उनको अच्छी समजा झंझट महिला देखो महिला चिं करे या करेसो जीवन भर दबकेना शास्त्रों की व्यवस्था भी ऐसी है समाज की व्यवस्था भी ऐसी है महिलाएं से शादी करेगा ना करे उसको तो हमेशा ही दबके रहा था शादी करनी तो और ज्यादा झंझट नहीं करी थी तो कम था शादी के बाद तो और ज्यादा झंझट है चलो इस अनुभव से ये शिक्षा मिलती है कि एक तो शादी नहीं करनी चाहिए शिक्षा तो मिली ना ये शिक्षा ये अनुभव ये काम आएगा ना बेकार नहीं जाएगा तो इस में हमारे संस्कार बनेगे की अगली बार नहीं करेंगे जिसको एक बार बि्छू ने काट खाया अभि इसरफि जे बिछू बहुत सारे इधर नी ज इस्ते साफ सुथरा पिछले अनुभव शिक्षा लगा लाभ उठायगा और अगले जन ब्रह्मचारी बनेगा वी करेगा संस्कार साथ चल जे लोक है हमे शादी नाही की क्यू नम्ही आप जे ह आपको सुख चाहिए हमको भी चाहिए आपको दुनिया अच्छी लगती है हमको भी अच्छी लगती लेकिन पिछले जन्म में मार खाके देख ली मार खाई थी पिछले जन्मों में गृहस्थी बने खूब पैसे कमाए खाया पिया बहुत सारे दुख हो गए फिर समझ में आए की ये काम गड़बड़े अगली बार नहीं करेंगे वो संस्कार हमारे साथ आया यहाँ इस जन्म में और उस संस्कार ने हमको बचा दिया और हमको जल्दी दिखने लग गया की हाँ गृहस्थी में तो दुःख है मुझे अच्छी तरह से याद है मैं तेरह वर्ष का था आठवीं कक्षा में पढ़ता था छोटा था जब बचपन की बात है स्कूल में पढ़ता था आठवीं कक्षा में तब मुझसे किसी ने पूछा क्यों भाई तू बड़ा होके शादी करेगा मैंने कहा नहीं करूंगा मुझे अच्छी तरह याद है तेरह साल की उम्र में मैंने अपने मुंह से यह बात कही थी नहीं करूंगा बोलो क्यों नहीं करेगा सब लोग करते मैंने कहा सब लोग करते हैं ठीक है अपना अपना विचार है पर मुझे जश्ती नहीं बात कुछ फायदा नहीं दिखता इसमें ये मेरे संस्कार थे ना तभी तो मैं 13 साल की उम्र में बोलता था नहीं तो 13 साल क्या उम्र होती है बचपन ही तो होता है सोलह के बाद थोड़ी सी अकल बढ़ती है सोलह अठारह में थोड़ी अकल आती है आदमी मेच्योर होता है तेरह साल में तो बच्चा ही होता है पर मैं तेरह साल में भी बोलता था तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे संस्कार थे इस तरह के और अट्ठारह का हुआ तो गुरु मिल गए बिल्कुल ठीक टर्निंग पॉइंट मिल गए उसी समय आदमी मोड़ खाता बहुत बहुत मेरे अच्छे संस्कार थे भगवान की बहुत कृपा हुई बहुत भाग्यशाली था ठीक मौके पर गुरुजी मिले 18 साल की उम्र में और उन्होंने फिर पेट्रोल तो था ही उसमें आग लगा दी पेट्रोल तो था ही अंदर भरा हुआ उसमें आग लगा दी ब्रह्मचारी बनो गिर मत बनो ब्रह्मचारी बनने में फायदा तो मेरे सारे संस्कार जाग गए और मैंने मे अच्छी तरह सोचा और जो, जो प्रश्न उठे सारे पूछे गुरुजी से अच्छा हम कर्मचारी रहेंगे तो हमारा भविष्य हम खाएंगे क्या सोयगे काम राही घर तो, तो छोडना पडेगा तो पैसा काय खर्चा कैसे चलेगा बूढे बु, होवा कोण करेगा बीमार होगे तो येते सारे प्रश्न उठते बुढे होण्या कौन सेवा करेगा जो परिवार मेटा करेगे पती पत्नी कोण करते आपस मेगा रिश्तेदारी तो हम तो अकेले होंगे तो कोई हमारी सेवा कौन करेगा हम बूढ़े हो जाएंगे परेशान होते रहेंगे तो क्या इसका ज़वाद क्या जवाब तो गुरु जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए क्या जवाब उन्होंने कहा कि देखो ऋषियों ने लिखा है जो विद्वान होते हैं सन्यासी होते हैं उपदेशक होते हैं समाज सेवा करते हैं परोपकार करते हैं और अच्छी तरह ईमानदारी से काम करते हैं तो उनकी सेवा समाज के लोग करते हैं उन्होंने अपना जीवन समाज को दिया तो समाज उनकी चिंता करेगा वो उनकी सेवा करेगा जेस हम सरकारी नोकरी करते हैं, तो सरकार हमको पेन्शन देतीय बुढापे सरकार पेन्शन देतीय सरकार देखतीये ना हमारा खर्चा पर्चा की खर्चा चिसन हमारा पच्चीस सार काम कियारी हम, जिम्मेदारी बनती आहे बुढापे ध्यान देना चिये तो खर्चा देतीये चिकित्सा देतीये ऐसे बहत सारी व सहायता देतीये तो उन्हाने बरं ब्रह्मचारी बनगे देश की सेवा करेगे तर देश केमारी सेवा करदेगे बुढापे कोण चिंता नाही होयगी तो मुझे समझ में आई बात मैंने कहा यह समस्या तो हल हो गई और खाने की कोई समस्या नहीं जहां जाएंगे वहां तो रोटी मिल ही जाएगी दो ही तो रोटी खानी है ज्यादा खा के करेंगे भी क्या ज्यादा खाना वैसे ही रोग का कारण है वो बचपन से ही समझ में आता था बचपन से संयम से खाते थोड़ा खाना सुखी रहना यह बचपन से सिद्धांत था तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो लगभग छह महीने में गुरु से जब संपर्क हुआ उसके छह महीने में मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया और निर्णय कर ठी गुरुजी मूे समजे आय ब्रह्मचारी राहंगे शादीवादी नाही करे पूर्व जन्मकारोने सहायता दि गुरुजीने अच्छे ढंगा जो प्रश्न सही उत्तर द्या बाज मे आई तो इसी तरह से आज जो आपस्कार हो बनेगे स्वाध्याय अध्ययन चिंतन दिनचर्य पठन पाठन ध्यान स्वाध्याय हवन या सारे संस्कार बन रे आपा संपत्ती जमा हो ये है असली संपत्ति जो अगले जन्म में साथ जाएगी ये मकान यही रह जाएगा कार भी यही रह जाएगी और बैंक भी यही रह जाएगा सारे जड़ वस्तु सब यही रह जायेंगे असली संपत्ति ये है एक हमारे कर्म और एक संस्कार बस ये दो चीज हमारे साथ जाएंगी तो ये जमा कर लो बहुत अच्छी बात है अगली बार हमको प्रेरित करेगा और आप भी कहेंगे बारह तेरह साल में भाई मैं शादी नहीं करूंगा हम बार गलती नहीं करूंगा अब तो ब्रह्मचारी लगूंगा आप भी बोलेंगे बिलकुल संशयित बहुत संशय संशय हा ना बहुत विरोधी हा व संस्कार गुरुजीने <laughs> गुरुजी चलो होगा सो होगा कोण बाभायगे हो खुश होकर निभाये करणार पडता फायदे काय जी बिलकुल एक बोनो तरफस्थी मेद ग्रहस्थी मग ज्या भयंकर तपस्या कम नाही हो नाराजे बहुत बहुत ज्या तपस्या तपस्या गृहस्थ में करते हैं उतनी यदि ब्रह्मचारी आश्रम में करेंगे करचारी बनकर करेंगे तो बहुत आगे निकल जायगे भी हो जाएगा हो ठीक है जी हो गया उत्तर चलि आगे चलते सोवा पूरा होगा आगे पढ सतरावा भूमिका हा है पंक्ती है बोलिये तस्मा तस्मा यदे हेयम इति उच्यते कारणं तो कहते तो हैं कि हेयम दुखमनागतम आने वाले दुख से बचो तो तस्माद यदेव हेयम उच्यते इसलिए जिसको हमने हे बताया छोड़ने योग्य बताया दुख आनवाला दुःख वोड नाही होगे ॲसा बससे कारण प्रतिनिर्देश चिकित्सास्त्र अनुसार पता चलग्या रोग क्या हैका दुसरा पक्ष क्या कारण ढूढो रोग का कारण ढू कारण हटाओ रोग हटेगा नाही तो नाही हटेगा दुःख हटाना कारण ढू जब तो दुःख का कारण नाही ढूढेंगे कारण कोर नाही करेगे दुःख नाही हटेगा तो का कारण बतला प्रतिनिर्देश ते बतला जाता है सूत्र सत्रह बोलिए द्रष्टि दृष्टि दृश्ययोग दृश्योगयोगो संयोगो हे येतु हे दुख है हेतु कारण है तो दुख का कारण हे येतु का हुआ दुख का कारण दुख का कारण क्या वो ये है द्रष्टा और दृश्य का संयोग द्रष्टि मतलब द्रष्टा देखने वाला जीवात्मा दृश्य ये संसार सारा जगत प्रकृति सहित सारा जगत ये दृश्य है मतलब भोग्य है जीवात्मा दृष्टा है वो भोगता है आता शरीर में खाता पीता है, भोगता है सारे सुख दुख और किसका सुख दुख भोगता है जगत का इन भौतिक पदार्थों का तो जिनका सुख दुख भोगता है वो है दृश्य अर्थात भोग्य और भोगने वाला दृष्टा तो कहते हैं द्रष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है कनेक्शन जो है बस यही दुख का कारण है बस जन्म लिया और फस गए अब भोगो दुख जन्म लिया यही दुख का कारण है भाष्य बढ़ेगा दृष्टा दृष्टा बुद्धे बुद्धि प्रतिसंवेदी प्रतिसंवेदी पुरुष पुरुष द्रष्टा कौन है बताते हैं बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष जो ज्ञान का अनुभव करने वाला पुरुष है वो दृष्टा है जैसे जैसे ज्ञान आते हैं उनको वो महसूस करता है रूप का ज्ञान आया रस का ज्ञान आया गंध का ज्ञान आया स्पर्श का ज्ञान आया जो भी ज्ञान आते हैं उन ज्ञानों का जो अनुभव करने वाला है भोगने वाला वो है द्रष्टा वो जीवात्मा अब देखिये यहाँ बुद्धि का ज्ञान करना पड़ा तो बुद्धि उपलब्ध ज्ञान न्याय सूत्रम कि ज्ञान अर्थ करते कि चित्त भी अर्थ करते काही महत्त्व अर्थ करते बुद्धी शब्द के अनेक अर्थ है प्रसंगानुसार देखना पडताशन बोल उपसर्ग का अर्थ प्रति संवेदी उपसर्ग जो है की किस शब्द अर्थ कोष्ट करता बढाता है पक्का करता मजबूत करता किस विरुद्ध भी करता है। तो प्रसंग से अर्थ निकाला जाता संस्कृत भाषा बहुत लोचयुक्त आहे फ्लेक्सिबल तो जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ बना लेते तो प्रतिसंविदी का अर्थ है अनुभव करने वाला अच्छी तरह से अनुभव करने वाला ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञान को भोगने वाला इस तरह से अनुभूति करता वो है पुरुष मतलब जीवात्मा ठीक है दृश्य दृश्य बुद्धि सत्वोपारूढ़ बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्म सर्वे धर्म अब दृश्य कौन है दृश्य वो है जो बुद्धि सत्व पर आरूढ़ सर्वे धर्मा, सभी पदार्थ धर्म का अर्थ है यहाँ पदार्थ खीर पूरी हलवा मिठाई दाल रोटी सब्जी मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी खाना पीना बैंक बैलेंस कैश आदि ये सारा जो पदार्थ है इनका नाम है दृश्य यही दृश्य बुद्धि सत्व पर भोगारूढ़ होते हैं इन्हीं वस्तुओं का भोग करता है जीवात्मक बुद्धि के माध्यम से अब फिर वही बात है यहां तो चित्त करो या महत्व करो कुछ भी करो मतलब साधन इंस्ट्रूमेंट मन बुद्धि आदि साधनों से जो जगत के पदार्थ भोगे जाते हैं उन सब भोग्य पदार्थों का नाम दृश्य है।, है और साधन ये दोनों ही है मन विसाधन है बुद्धि अदय अद। तद तद मात्रोपकारी रूपस्य तदेतदृश्यम ये जो दृश्य है सारे पदार्थ खाना पीना सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी आदि ये सारे पदार्थ अयस मणिकल पाऊ चुंबक के समान है <laughs> चुंबक के समान खींचते हैं आप देखो मॉल में जाइए चमकीले बाजार दिखेंगे वो आपको खींचेंगे हाँ ये भी खरीद वो भी खरीद लो वो भी खरीद लो, लो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है नई नई आइटम आती बाजार में अलग अलग वेरायटी आती है हाँ ये घड़ी बहुत अच्छी है ये लेनी चाहिए इसमें यह फैसिलिटी बढ़िया है हाँ अच्छा अब ये नया फोन आया मोबाइल इसमें यह फैसिलिटी है बस हाथ लगाते ही फटाफट टाइपिंग करना नहीं पड़ता हाथ लगाते ही काम हो जाता है वो खटफट खटफट कुछ नहीं करनी पड़ती ये नया मॉडल ये अच्छा है ये देखो ये चुम्बक की तरह खींचते ये सारे पदार्थ सन्निधि मात्रोपकारी निकटता मात्र से उपकार करते हैं जीवात्मा को भोग देते हैं जीवात्मा केनेक्ट होते और जीवात्मा इनको भोगताय इन भौतिक पदार्थ दृश्यत्व क्यक भोग्य है। भोग्य के रूप मे स्वभवती पुरुषस्थ दृषी रूप्य स्वामी न येते जो द्रष्टारूप स्वामी है जीवात्मा जो कर्म करता खरीदलेत वलिक हो मे कर्म कियामा खरी अ कार का मलिक हा कार का मोगता हा कार में मे बैठेस से यात्रा करूंगा बस में धक्का नाही खाना पडेगा ट्रेन में धक्का नाही खाना पडेगा जब मर्जी होई जहां मर्जी मोडली गाडी जे इच्छा होईल ब्रेक लगाली रुक गए, रेस्टोरेंट मे गे नाश्ता फेरणा ना चल द चार जग घुमना बडी आसनी घेत बस मे ऐस नकता हो प्रकारचे स्वामी बन जाता है कार का खाने पिने का आदी आदी वस्तु का और संपत्ती है स्वम भवती संपत्ती है जीवात्मा स्वामी है। तो ये जो संबंध जोडलेतका स्व स्वामी संबंध य मेरी संपत्ती है मेलिक हा मेरी मर्जी चे मेरी इच्छा चेसका भोग करूंगा जे चांगला जैसा च वैसा सेवन करूंगा तर से संबंध जोडलेत स्व स्वामी संबंध इन जगत के पदार्थ अनुभव कर्म अनुभव कर्म विषयताम विषयताम आपण आपनम अन्य स्वरूप अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मक प्रतिलब्धात्मक स्वतंत्र स्वतंत्र परतंत्र परतंत्र इदम सर्वम दृश्यम ये उसकी बात चल रही है ये जो सारा जगत है परतंत्रम, ये दूसरे के अधीन है जीवात्मा के अधीन है कार खड़ी है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती जिसने कार खरीदी है वो उसका मालिक है उसकी मर्जी से उसको चलना पड़ेगा वो जब चलाएगा तभी चलना पड़ेगा जब रोकेगा तो रुकना पड़ेगा दाल रोटी सब्जी रखिए वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती जो उसका भोगता है उसकी मर्जी से उसका सारा उपयोग होगा जब चाहेगा खा लेगा जब चाहेगा रोक देगा नहीं खाता आधे घंटे बाद खाऊंगा तो वो परतंत्र है स्वतंत्रम अपने अस्तित्व की दृष्टि से वो स्वतंत्र है उसकी डिफरेंट एंटिटी है अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है फिर भी वो भोगने के मामले में परतंत्र है भोक्ता की मर्जी से उसको भोगा जाना पड़ेगा अपनी मर्जी से नहीं वो मना कर दे अभी नहीं एक घंटे बाद खाना <laughs> रोटी मना कर दे अभी मत खाओ एक घंटे बाद खाना ये नहीं कह सकती हो जब हम खाएंगे तभी वो खाई जाएगी उसको यहाँ पर गुलामी भोगनी हमारी सांख्य में आता है ना प्रकृतिपुर हाँ जी सांख्य इस में इसमें भी है योग में भी दोनों में तो अनुभव कर्म विषयता मापन्नम ये सारा जगत अनुभव कर्म की विषयता को प्राप्त होता है मैं पंखे को देखता हूं मैं पंखे का अनुभव करता हूं मैं हूं करता अनुभव करने वाला किसको अनुभव करता हूं पंखे को तो पंखा मेरे अनुभव क्रिया का कर्म है फलम खादती फलम कर्मकार ठीक है ना पुस्तकम पठती पुस्तकम कर्मकारक तो ये मैं जगत को भोगता हूं तो जगत मेरा कर्म हुआ अनुभव करने की क्रिया का ये कर्म है मैं करने वाला हूं करता हूं अनुभव क्रिया है और ये उसका कर्म है इस प्रकार से ये सारा जगत अनुभव कर्म की विषयता को प्राप्त होता है और अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम अन्य स्वरूप से ये प्रतीत हो ऐसा बड़ा सुखदायक दिखता है बहुत चमकीला दिखता है।, है नहीं ऐसा है दुखदायक और दिखता है सुखदायक इस तरह से अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मक सुखरूप दिखता हुआ स्वतंत्र होता हुआ भी परतंत्र है परार्थ होने से जीवात्मा के भोग के लिए होने से ये परार्थ है तो जीवात्मा अपनी इच्छा से इसको भोगता रहता है ये जगह कैसा है ठीक है ओम से एक बार ओम बोलेंगे ओ